बृहस्पतिद शाति शंकरं शंकराचार्यं शंकर शंकरचार्य केशव बातराय सूत्रभाष्यौ तो पुनः पुनः ईश्वर मूर्ति विभागी हाय दक्षिणा मूर्त नम्ह विद्यापीठ श्री कैलाशास्त्र के वार्षिक उत्सव प्रसंग में आयोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें षठ दिवस के अपराणिक सत्र में अभी हम लोग मुंडक उपनिषद का विचार करेंगे परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन यह ओंकार कहा गया इसका विचार हम लोग कठो में भी देखे थे प्रश्न उपनिषद में भी था अभी मुंडक उपनिषद में भी कहते हैं यह ओंकार को माध्यम बना करके जीवात्मा अपना उपाधि रहित तो होकर के शुद्ध ब्रह्म के साथ एक हो सकता है ये भी एक माध्यम है उपाधि रहित तो होकर के अक्षर ब्रह्म हमारा वास्तव स्वरूप है वो भी अनुभव हो जा सकता है अभी उस अक्षर ब्रह्म का स्वरूप आगे मंत्र में कहते हैं यस्मिन् यद पृथिवी चातरिक्ष मोतंग मनः सह प्राणीश तमेवक जानथ आत्मा मनयावाचो विमुचता मृतश से पृथिवी चातरिक्ष मन मन सह सर्व मन सर्व प्राण सह ओत तम एवं एककमा जानत अनियाचो विमुंचत यह सृत सेतु यस्म जिष्क्षरब्रम दौ पृथिवी अंतरक्षम ये सब ओत ओत अर्थ आश्रित समर्ता देहू देहू कहने से स्वर्ग तो स्वर्ग कहने से स्वर्गलोक से ऊपर में बाकी चार लोग हैं स्वर्गलोक से ऊपर में और चार लोग मह जन तपह सत्य ये देहू कहने से उसके साथ ग्रहण हो जाएंगे और पृथ्वी कहने से पृथ्वी लोक के साथ जो अधर उनका भी ग्रहण हो जाएगा अतल बीतल सुतल तला तल रसातल महातल पातल ऐसे ये अधर ये कहा जाता है और अंतरिक्ष अंतरिक्षम अंतरिक्षम जो भूवर लोक इसी प्रकार की चतुर्दश भुवन और सर्वे ही प्राणीश सह मन सर्वे ही प्राणी ही प्राण कहने से इंद्रियाणी ये सारे कारण इंद्रिय इनके साथ मन ये सब जिसमें समर्पित जिसमें सब आश्रित वही तम एवं एकम एकम अदितियम सभी का जो अधिष्ठान है वही आत्मा है उसी को आत्मा कहने से सभी प्राणियों का यह आत्मा है क्योंकि वो एक ही है उसमें कोई विभाग नहीं है उपाधि में भेद दिखता है उपध्येय में भेद नहीं है उपधेय एक होने पर भी उपाधि नाना हो गया तो उपहित तो नाना दिखेगा जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा स्फटिक है और उसका चतुर्पार्श्व में एक पार्श्व में के पीता एक पार्श्व में रक्त एक पार्श्व में हरित एक पार्श्व में कृष्ण ऐसे सब अलग अलग अगर पदार्थ रख देंगे वर्ण वाले तो अभी वो स्फटिक भी सब नाना वर्ण दिखने लगेगा उपाधि नाना, नाना हो जाने से यह सब नाना भावाहा इस प्रकार की ये जगत प्रतीत प्रतीत हो हो रहा है, नाना तो हो रहा है है है है नाना किंतु जो अधिष्ठान कि सर्व प्राणी नाम आत्मा आत्मा वही एक ही उस को जान जान जानित मध्यम पुरुष लोट लकार में एक बचन, ना, ना ये लोट नहीं ये लौट में है जानित लोट में तो नहीं होगा ये लोट में ही होगा ठीक है लोट में होगा जान तो इस प्रकार की है, क्योंकि लोट लकार तो हुआ जानता आप लोग उसी को ही जानिए जो कि जगत का अधिष्ठान है और उसको जान करके अन्य विमुंच अर्थात अन्य विषय तो वाणी अन्य विषय का ये तो पर विद्या का विषय है आत्मा इसको छोड़कर के जो अपरविद्या का विषय है ये सब संसार तद विषय का वाच वो सब वृथा वार्तालापो वो नहीं करना है मंत्र हमको ये उपदेश देते हैं अन्य विषय का वा वार्तालाप नहीं करना है और अमृत से एस सेतु ऐसा सेतु जैसा नदी का एक पार्श्व में पार्श्व से अपर पार्श्व जाने के लिए साधन होता है सेतु पुल कहते हैं इसी प्रकार के कहते हैं कि अभी मर्त्य मरण धर्मा वाला है संसार में है ये संसार मरण मरण धर्मी वाले ये सब अमृतत्व तो को प्राप्त करेंगे वो सेतु के द्वारा सेतु क्या है कहते हैं कि वही जो आत्मा का ज्ञान ज्ञान को यहाँ सेतु शब्द से कहा गया अमृत अमृतत्व प्राप्त करने के लिए वही सेतु है।, है ये जो मरण धर्मी का होकर के ये संसार में है इस संसार से पार हो जा सकता है वो आत्मा का ज्ञान से ये श्रुति स्वता शुद्ध्रुति कहते हैं तमें तो वो विदित्वा अमृतत्व में ये अमृतत्व में विद्यते नान्य पंथ विद्यते न तम एवं विदित्वा तो वहां तम विदित्वा एवं इस प्रकार के अवकार का भिन्न क्रमों में अन्वय करेंगे तम विदित्वा एवं मृत्यु मति मतीति उसको जान करके ही मृत्यु को अतिक्रम करेगा अन्य पंथा अयनाय न विद्यते अयनाय गमनाय संसार सागर से पार होने के लिए अन्य उपाय नहीं है चाहे हम कोई भी अन्य इष्ट का चाहे वो ब्रह्मा जी हो विष्णु भगवान हो तो कोई अन्य रूप में हम अगर उपासना करके तद्रूप को प्राप्त किए सायज मुक्ति प्राप्त किए कहते हैं वो भी प्रकृति लय होगा एक लक्ष्य मनवंतर के अनंतर पुनः इस संसार में आना होगा किंतु यह जो जगत अधिष्ठान है अक्षर ब्रह्म है इसको जान करके पुनः और प्रत्यावर्तन नहीं होगा उस अक्षर ब्रह्म में यह जगत आश्रित है इसको आगे दिखाते हैं अराव रथनाभ संहता यड़्य स एषो अंतरते बहुधा जायम ओ मित्यंग ध्या आत्मा स्वस्ति वह पारा तमस परस्ता अरा इव रथनाभ जैसे रथ का नाभि में अरा सब अर्पित है उसी में आश्रित है इसी प्रकार के नाड्य है यत्र संहता नाड़ी सब जहाँ संहता संगत अर्थात ये सारे नाड़ी का आश्रय स्थान होता है हृदय क्योंकि हृदय से ही ये नाड़ी सब निकलते हैं ये नाड़ी सब जो वहन करते हैं ले करके जाते हैं कहते हृदय से ही लेते हैं वही उनका आश्रय होता है तो नाड्य है यत्र संहता वो हृदय में और अंतस उसी हृदय में ही स ऐसो चरते चरते अर्थात बर्तते उसी हृदय में ही यह रहता है ये जो अक्षर ब्रह्म है साक्षी रूपेण हृदय में हृदय अर्थात हृदयाकाश हृदयाकाश में बुद्धि बुद्धि के वृत्ति को प्रकाशित करता हुआ ये हृदय में ही रहता है वही उपलब्ध होता है और बहुधा जायमान जिस जिस प्रकार की वृत्ति होते रहते हैं तत्त वृत्ति के साथ अभिमान करके अभी मैं सुखी हूँ दुखी हूँ मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ इस प्रकार की मानता है अपने आप को कहते हैं बहुधा जायमान है तो साक्षी किंतु साक्षी के साथ तादात्म्य करके नाना रूप से जायमान जायमान जैसा लगता है उत्पन्न हो जाता है सुखी मानने लगा कहते हैं अभी सुख रूप हो करके उत्पन्न हो गया इस प्रकार की वो अक्षर ब्रह्म इसी शरीर में भी उपलब्ध होता है ओम इति एवं ध्याय थ कहते हैं कि वो जो हृदय में अनुभव होता है उसको ओम ओंकार को आलम्बन करा कर आलम्बन बना करके इसका ध्यान करिए चिंतन करिए इसी प्रकार के आचार्य शिष्यों को उपदेश देते हैं ध्याय था, ध्यान करिए बहु पाराय तमस परस्तात् पाराय स्वस्ती स्वस्ती अभी आचार्य अर्थात आशीर्वाद देते हैं यह जो अर्थात विद्या के अभिलाषी हैं उनको कहते हैं कि ओंकार को आलम्बन बना करके आप परोप्राप्ति के लिए उद्यम करिए और तमस प्रस्तात तो पाराए अपाराय अर्थात वो परमात्मा का प्राप्ति के लिए आप लोगों को कल्याण हो अर्थात निर्विघ्न हो आप उस परमात्मा को प्राप्त करें इस प्रकार के आचार्य का आशीर्वचन अविद्या ये सब उपाधि इसे उपाधि का संबंध से आप मुक्त हो जाओ निर्विघ्न होकर के आप ब्रह्म विद्या प्राप्त करो इस प्रकार के आचार्य आशीर्वाद देते हैं जिस ब्रह्म का प्राप्ति करना है कहते हैं उसका आगे स्वरूपक बताते हैं यह सर्वज्ञ सर्विद महिमा भुवि दिव्य ब्रह्मपुर ये स व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः यह सर्वज सर्विद यसे भूवि महिमा यह सर्वज्ञ सर्विद ये आ गया स विचार हो गया सर्वज्ञ अर्थात सामान्य रूपेण सब कुछ को जानता है ज्ञान रूप होने से सर्वज्ञ विग्रह दिया जाता है सर्वश्चो ज्ञ यह तो अर्थात शुद्ध चैतन्य को कहेगा अथवा सर्व सामान्यूपेण जानाती ईश्वर स्थिति सर्वज्ञ हो गया और सर्वविद जीवात्मना वही ईश्वर सभी को जानता है विशेष रूपेण जानता है सर्वविद तो वही अक्षर ब्रह्म वही सर्वज्ञ है वही सर्वविद होता है जीवात्मना सभी को जानता है विशेष रूपेण अश भूमि एस महिमा तो उसी परमात्मा का यह भूवि भूवि अर्थात ये जगन मंडल में उसका महिमा तो क्या महिमा कहते हैं अन्यत्र कहा जाता है एतस्य वा ये तरश प्रशासनिकार्गी सूर्या चंद्रमा सो विद्रुतो ष्ठत इस प्रकार के सारण्य में कहा जाता है तो इन्हीं परमात्मा का प्रशासन में ही ये सूर्य चंद्रमा ये सब अपने अपने जो कक्ष पथ है उसमें अलात चक्र जैसा अर्थात तो चलते ही रहते हैं अविरत चलते रहते हैं अर्थात द्यावा पृथ्वी अर्थात ये जो लोक पृथ्वी ये भी सब अपना मर्यादा को अतिक्रमण नहीं करते ये जो सरित सागर ये जो नदी सागर पर्वत ये सब अपना मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते हैं जिनका अनुशासन से जिनका नियमन से ये सब अपने अपने मर्यादा में रहते हैं उनके अर्थात उसी अक्षर ब्रह्म का ये सब महिमा उनके उपस्थिति मात्र से बाकी सब अपने कर्तव्य निष्ठ रहते हैं और ये कहाँ उपलब्ध होते हैं कहते हैं दिव्य ब्रह्मपुरे व्योमणि ऐसा आत्मा प्रतिष्ठित दिव्य दिव्य अर्थात प्रकाशमान प्रकाशमान ब्रह्मपुरे व्योमणि व्योमि अर्थात आकाश यह आकाश को ब्रह्मपुर भी कहा गया और यह आकाश कहाँ है कहते हैं हृदयाकाश हृदयाकाश में ब्रह्म की उपलब्धि होती है इसलिए हृदयाकाश को ब्रह्म कहा गया और उसको दिव्य कहा गया कहते हैं हृदयाकाश में बुद्धि बुद्धि की वृत्ति वृत्ति में चिदाभास चिदाभास प्रकाश रूप है सो प्रकाश नहीं है किन्तु चित्त का आभास है तो वो भी प्रकाश इसलिए इसको दिव्य कहा गया अर्थात प्रकाशमान और हृदयाकाश है वो ब्रह्मपुर है उसी में यह आत्मा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित अर्थात वो ही अनुभव होता है इसलिए कहा जाता है कि हृदयाकाश में यह आत्मा आगे आत्मा का और स्वरूप कहते हैं नाना प्रकार की यह शब्द व्यवहार करके उसी तत्व का ज्ञान करवाया जाएगा अगर वही एक ही शब्द को बार बार कहेंगे तो हमारा चित्त उससे विमुख हो जाएगा नाना प्रकार के शब्द कहेंगे अर्थ किंतु उसी दिशा में ये सब उपनिषद का उपनिषद का शैली अर्थात जहाँ कुछ बताना चाहते हैं और वो बताने का जो विषय है वो गूढ़ है इसलिए जब तक वो समझ में नहीं आ गया नाना प्रकार के शब्द व्यवहार करेंगे विभिन्न तर्क देंगे दृष्टांत अलग अलग कहेंगे तत्व तो किंतु वही है आगे कहते हैं ओ आत्मा मनोमय प्राणशरीर नेता प्रतिष्ठितो अने हृदय सन्नीधाय तद्विज्ञान तद परिपश्यती धीरा आनंद रूपम अमृतम यद वही जो परमात्मा अक्षर ब्रह्म वो मनोमय मनोमय अर्थात मनोवृत्ति के साथ तादात्म्य करके मनोमय मन यहाँ मय प्रत्य प्राचुर्य अर्थ में ये कोई मन का भिकार परमात्मा कोई मन का भिकार हो जाएंगे क्या नहीं है मन का प्राचुर्य अर्थात मन का जैसे जैसे वृत्ति होने लगेंगे वह हो आत्मा भी तादात्म्य करके तदाकार होने लगेगा कहीं विज्ञानमय भी जो कह दिया जाता है मनोमय अर्थात मनोवृत्ति के साथ तादात्म्य करके तद्रूपेण प्रतीत होता है और प्राण शरीर नेता प्राण और शरीर ये सबका नेता नेता अर्थात तो इनको लेने वाला तो यह प्राणों को एक शरीर से अन्य शरीर को ले जाता है कौन जीव अन्यत्र आएगा कि जीव को प्राण ले जाएगा प्रश्नोपनिषद में देख रहे थे उदान वायु जीव को ले जाएगा और यहाँ किंतु कहा जाता है कि जीव यह प्राणों को ले जाता है वास्तविक जीव जब चलने के लिए अभिप्राय करेगा तब ये सब प्राण तैयार हो जाएंगे जाने के लिए कहते हैं ना जो मुख्य है वो केवल उनका अभिप्राय होगा कि अब तो चलेंगे वहाँ कहते हैं बाकी सब जो सेवक वर्ग होंगे वो सब प्रवृत्त हो जाएंगे चलने के लिए और वो फिर चलेंगे तो कहेंगे जो मुख्य है उनको ले करके जाएंगे जो जीव अर्थात वो जो आत्मा वही ये प्राण शरीर ये सबका लेने वाला है और अन्य हृदय सन्निधाय प्रतिष्ठितः अन्य अन्न शब्द से शरीर को कहा जाता है क्योंकि अन्ना अन्नाधेव ये सब उत्पन्न होते हैं अन्न से ही शरीर बनेगा और अन्य ना ये सब उनकी स्थिति भी शरीर की स्थिति अन्न में और शरीर अंतिम में जब नाश हो जाएगा कभी मिट्टी में जाएगा वो भी अन्न है तो अन्न से उत्पत्ति अन्न में स्थिति और अन्न में लय इसलिए शरीर को अन्न शब्द से कहा दिया जाता है अन्ने, अर्थात ये शरीर में यह आत्मा इस शरीर में रहता है कैसा कहते हैं हृदय सन्निधाय आत्मा यह शरीर में हृदय को स्थापन किया हृदय को स्थापन करके उसके अंदर रहता है प्रतिबिंबित तो होता है तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत यह तैतरे में कहा गया है छांदो में भी कहा गया अन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी अनेन जीवेन आत्मना अर्थात चिदाभासूपेण चिदाभासूपेण प्रवेश कैसे करेगा तो कहते हैं चिदाभास किसमें होगा बुद्धि की वृत्ति में होगा तो बुद्धि चाहिए इसलिए कहते हैं प्रथम वो परमात्मा ये शरीर में बुद्धि को स्थापन करता है बुद्धि को स्थापन करके उसमें प्रतिबिंबित तो होता है अन्य हृदय सन्निधा प्रतिष्ठ प्रतिष्ठिता तद विज्ञान धीरा आनंद रूपम अमृतम परिपश्यती यद विभाति तद विज्ञान वो जो हृदय में है तत्व उसका विज्ञान विज्ञान अर्थात उसका विज्ञान तो घट ज्ञान जो होता है तो घट ज्ञान में भी चिदाभास होता है किंतु तो घट ज्ञान में जो चिदाभास होता है उससे चित्त का अनुभव नहीं हो जाता है विशेष प्रकार के ज्ञान होना चाहिए अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति तो विज्ञान अर्थात ब्रह्माकार वृत्तिया वो विशिष्ट वृत्ति है वो कैसे होता है कहते हैं आगम का उपदेश शास्त्र के आचार्य के तो उपदेशों से तो शास्त्राचार्य उपदेश से वह ब्रह्माकार वृत्ति होती है कहते हैं सबको हो जाना चाहिए कहते हैं जिनके पास योग्यता है आदि साधन चतुष्टय जिनमें है उनको शास्त्राचार्य उपदेशों से ब्रह्माकार वृत्ति होती है उस वृत्ति से कहते हैं परिपश्यंती परिता पश्यन्ति वही परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है बाकी ये जगत उसी में अध्यस्त है इस प्रकार की धीरा धीरा विवेकिन विवेक है तभी इसका अनुभव होगा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति विभाति अर्थात विशेषण भाति हो ब्रह्माकार वृत्ति में जब प्रतिबिंबित होता है तब उसको कहा जाता है विभाति वही इसी को यहाँ ज्ञान विज्ञान शब्द से कहा गया तब तो फिर वो मृत्यु को पार कर जाता है अमृत स्वरूप अनुभव करता है उस स्थिति में कहते हैं क्या होते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्य सर्व संशया क्षीयते चाष्य तस्मिन् दृष्टे परावरे हृदय ग्रंथिशिद्य सर्व संशया छिद्यंते हृदय ग्रंथी कहते हैं प्रथम है तो अविद्या अविद्या हो करके आवरण करेगा आवरण करने के बाद क्या होगा अविद्या का विक्षेप करेगा ये अन्य पदार्थों को दिखाएगा है तो वही चैतन्य किंतु तो अन्य रूप से दिखाएगा और दिखाने से कहेंगे आगे ये सब ग्रंथि बनने लगा जो पदार्थ दिखेगा उसके साथ आध्यात्मिक कर जाएगा ये हो गया सब ग्रंथी अविद्या अविद्या से ये सब काम काम से कर्म वासना ये सब ग्रंथि हो गए तो जब अपना स्वरूप का अनुभव होता है तब तो तो ये हृदय का जो ग्रंथि ग्रंथि तो अर्थात अविद्या का नाश हो गया तो ये सब जो आगे विक्षेपजन्य पदार्थ हुए थे जो उपाधि बने थे उपाधि का विनाश हो गया तो ये हृदय का ग्रंथि ये सब नाश हो गया और छिद्यंत सर्व संशया सारे संशय भी यह छिन्न हो जाएंगे क्या कहा गया विद्यते हृदय ग्रंथि ग्रंथि अर्थात ये जो काम वासना तो यह जो वासना यह जो काम यह हृदय का ग्रंथि अर्थात ये सब हृदय में है ये बृहदारण्य को उपनिषद में कहा जाता है काम संकल्पो विचिकित्सा आगे श्रद्धा अश्रद्धा धृ धृति अधृतिर्ीर सर्व मन है अर्थात तो वेदांत तो कहता है कि ये सब जो वासना काम ये सब हृदय में अर्थात तो मन में है एक लोग इसको कहेंगे नहीं नहीं ये तो सब आत्मा में है यह मंत्र इसमें प्रमाण है कि नया एककों का जो सिद्धांत तो है वो ठीक नहीं है ये सब हृदय में है मन में है ज छिद्यन्ते सर्व संशया सारे संशय संशय अर्थात ये हमारा वास्तव स्वरूप क्या है जगत अधिष्ठान क्या है ये कोई नित्य है अर्थात कोई निर्गुण है अथवा नया एक जैसे कहते हैं सगुण है कोई कहेंगे ये व्यापक है पूर्ण है कोई कहेंगे नई अणुप्रमाण है अथवा ये शरीर का आकार है इस प्रकार की आत्मा का स्वरूप के बारे में जितने सारे ये संशय वो संशय भी ये सब नाश हो जाएगा जब तक यह स्वरूप का आत्म तत्व का अनुभव नहीं होता है ये संशय तो लगा ही रहेगा जब तक ये निधिध्यासन काल आरंभ नहीं होता है तब तक ये संशय तो, तो गंगा स्रोतवत प्रवाह अविच्छिन्न प्रवाह ये चलता रहता है और अनुभव होने से कहते हैं अश्य कर्माणी क्षीयते कर्माणि कर्माणी कहने से जो संचित कर्म वो हो जाएंगे जो प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध कर्मणः भोगादेव क्षय है तो वह ये ज्ञान होने से नष्ट नहीं होगा तस्मिन् दृष्टे परावरे तस्मिन् अर्थात वो अक्षर ब्रह्म का अनुभव दर्शन हो जाने से तो परावरे परावरे अर्थात ये पर जो कारण आत्मा है वो भी अवर अर्थात निकृष्ट है जिससे शुद्ध चैतन्य परावर शब्द का अर्थ शुद्ध चैतन्य परोपि अवरो अवरो पर जो ईश्वर है कारण कारण ब्रह्म है वो भी अवर है जिससे अच्छा और दूसरा व्याख्यान भी यहाँ अन्य व्याख्यान भी होता है वही जो शुद्ध ब्रह्म है वो पर भी है और अपर भी है पर अर्थात कारण कारण ब्रह्म और अपर अर्थात कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म किसको कहा जाता है हिरणगर अर्थात तो वही जो शुद्ध चैतन्य वो पर होकर के ईश्वर भी होता है और अवर होकर के अर्थात निकृष्ट होकर के कार्य ब्रह्म भी वही होता है अर्थात सब कुछ वही है अश्य कर्माणी अर्थात यह शुद्ध चैतन्य का अनुभव होने से इसका कर्म सब नाश हो जाते हैं तो कर्माणि कह करके कहीं कहते हैं कि संचित कर्म नाश होगा किंतु अन्यत्र कहा गया कि ये कर्माणी बहुवचन है इसलिए केवल संचित कर्म नाश हो जाएगा और उसका आगामी कर्म रह जाएंगे अथवा प्रारब्ध रह जाएंगे कहते वो नहीं ज्ञानी की दृष्टि में प्रारब्ध नहीं है क्योंकि प्रारब्ध भोग करना पड़ेगा अगर वो ज्ञानी अपने आप को शरीर मनोबुद्धि अभी तो नहीं मानता ज्ञान उत्तर काल में किंतु ज्ञानी ऐसा मानेगा कि ज्ञान होने से पहले तो मैं तो शरीर मनोबुद्धि वाला था और कर्म करता था और उसका फल अभी बचा हुआ है जो हमको प्रारब्ध होकर के प्राप्त हुआ है ज्ञानी का दृष्टि में तो हम ये शरीर बुद्धि वाला ना अभी है ना कभी था इसलिए ज्ञानी का दृष्टि में वो शुद्ध ब्रह्म है उससे कभी कर्म तो हुआ ही नहीं और हुआ नहीं तो फिर ये संचित तो कहाँ से आएगा प्रारब्ध कहाँ से आएगा सामान्यतया किंतु कहा जाएगा क्योंकि अज्ञानी जो प्रश्न करेगा आप ज्ञानी है आप भी तो हमारे जैसा व्यवहार करते हैं तो अगर शुद्ध ब्रह्म ही है आप ये सब आपका ये शरीर सब कैसा चलता है ये मन कैसा है उसके लिए उत्तर दिया जाता है कि प्रारब्ध से ये सब चलता है ज्ञानी का दृष्टि में प्रारब्ध नहीं है अज्ञानी का दृष्टि से उसका प्रश्न का उत्तर रूपेण कहा जाता है ये भगवान भाष्यकर इसको विवेक चूड़ामणि में कहते हैं तेसम तत्तम नहीं क्वचित ब्रह्मते निर्गुण त्ञाना तत्रयमी ये आगामी संचित प्रारब्ध ये तीनों ही उनका नहीं ब्रह्मते निर्गुण वो तो शुद्ध है आगे उस पर ब्रह्म का अक्षर ब्रह्म का स्थिति कहते हैं हिणम परेकोशे विरजंग ब्रह्म तच्छुभ्रं तुभ्रंग ज्योतिषँ ज्योतिदीयदात्मद विदु हिरणमय हिरणमय अर्थात हिरण्य शब्द से ज्योति हिरण्य हिरण्य को हिरणमय दांडी नायन सूत्र में इसका निपातन किया गया हिरणमय अर्थात ज्योतिर्मय प्रकाशमय पर कोश कोश अर्थात यहाँ बुद्धि बुद्धि में वही बुद्धि को यहाँ हिरणमय शब्द से बुद्धि को ही कहा गया अर्थात ये बुद्धि में जो वृत्ति होती है उसी में ये अनुभव होते हैं और बुद्धि में ये चिदाभास होता है और इसलिए विषय को प्रकाश करने का सामर्थ्य है तो उसको हिरण्यय कहा गया बुद्धि विज्ञान उसमें परे को से रहता है वही अक्षर ब्रह्मा विरजम ब्रह्म निष्कलम निष्कलम अर्थात निर्गता कला यद इसमें कोई अवयव नहीं है निरवयव है वो बीरजम बीरजम अर्थात ये राजा राजा अर्थात ये धर्मा धर्माधर्मादि ये सब नहीं है बीरजम ब्रह्म वो शुद्ध तत्व तत् शुभ्रम शुभ्रम अर्थात ये प्रकाशमान है ज्योतिष्याम ज्योति उसी को कहते हैं जो ज्योति अर्थात सूर्य चंद्र अग्नि इत्यादि उनको भी जो सत्ता स्पूर्ति देने वाला है इसलिए ज्योति ज्योतिष्याम ज्योति कहा जाता है तद यद आत्मविदो विदुहु ज्ञानी लोग इसी को जानते हैं आत्मविदो विदुहु अर्थात स्वरूपत्व न जानते हैं हम ही वही तत्व तो है इसी विषय को और भी कहते हैं ये मंत्र कठोपनिषद में भी है स्वता सूत्र में भी है न त्र सूर्यो भाति न चंद्रताक ने विद्युत भाति अनुभाति सर्वं तस्य भातुभा सर्वमिदं विभाति न तत्र तर्था ये विषय सप्तमी है वो ब्रह्म का विषय में सूर्यो न भाति जैसा कहा जाएगा कि पुष्प का विषय में चक्षुर्भाति भाति अर्थात चक्षु पुष्प को प्रकाशित करेगा तो पुष्प विषय का ज्ञान करवा देगा तो इसी प्रकार की जैसे कहते हैं कि ये जो बिजली ये जलती है यह हमको ये पुष्प का ज्ञान करवा देता है तो वो बिजली पुष्प विषय में भाती अर्थात इसको प्रकाशित कर देता है वो बिजली इसी प्रकार की सूर्य ब्रह्म को प्रकाशित कर देगा कह न ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाएगा क्योंकि जो कारण है वो कारण का प्रकाश कार्य के द्वारा नहीं हो पाएगा न भांति न चंद्र तारकम इसी प्रकार की जो चंद्र तारा इत्यादि तात्पर न इमां विद्युत भांति ईमा विद्युत तत्र तत्र अर्थात ब्रह्म विषय में न भांति ब्रह्म को प्रकाशित तो नहीं करेंगे ये सब दिव्य ज्योति है सूर्य चंद्र तारक विद्युत ये सब दिव्य ज्योति है अगर ये सब प्रकाशित तो नहीं करते हैं तो यह अग्नि कुतो अग्नि अग्नि तो ये भूलोक में होने वाला भौम पार्थिव वो कैसे प्रकाशित तो करेगा इसके द्वारा कहने का सब तात्पर्य होता है कि ये सूर्य चंद्र अग्नि विद्युत ये सब जिसको प्रकाश करेंगे ये सब अग्नि ये इंद्रिय ग्राह्य होंगे किंतु यह आत्म तो यह इंद्रिय ग्राह्य नहीं है उसका फिर ज्ञान का उपाय कहते हैं तम एवं भानतम अनुभाति सर्वम उस आत्मतत्व का भान होने से ही बाकी सब का भान होता है कहते हैं ये तो प्रतिदिन हम जान रहे हैं सुषुप्ति काल में कहते हैं कि कुछ भान नहीं होता है विशेष भान नहीं होता है सामान्यतया भान तो होता है सुषुप्ति में मैं था आगे जगह जब अहंकार आता है प्रथम जानता है कि अहम अश्मी में हूँ मैं हूँ तभी जा करके आगे इंद्रियों का अनुभव आगे शरीर का अनुभव हो गोलक आएंगे फिर आगे जगत का अनुभव करेगा जब तक ये बुद्धि इंद्रिय नहीं है तब तक कुछ पदार्थ का भान नहीं होता है और ये बुद्धि इंद्रिय कार्य करने से पहले अहंकार कार्य करेगा और वो अहंकार कहते हैं कि परमात्मा का ये प्रथम प्रकाश है तम एवं भानतम अहम अश्मी कहेगा आगे सभी का भान होगा और ये जो अहम अस्मि ये कहता है ये सभी जीव विशेष करके मनुष्य कहेगा अहम जैसे कहते ना कोई आकर के दरवाजे में आवाज़ दिया और आप पूछेंगे तो कोसी आप कौन है वो प्रथम में क्या उत्तर देगा मैं आया हूँ कहेगा फिर आप पूछेंगे तो ये आप कौन है तो फिर कहेगा कि मेरा मानंद हूँ श्यामानंद हूँ देवदत्त हूँ कुछ भी कहेगा तो ये अहम मतलब अहम अश्मि इस प्रकार की प्रथमे क्यों कहता है अहम क्यों कहता है कहते हैं कि ये हिरण्यगर्भ भी वही किया था हि, हिरण्यगर्भ नहीं हिरण्यगर्भ आगे विराट तो ये जो विराट उत्पन्न हुआ उसका बाघ आया और विराट को उत्पन्न करने वाला हिरण्यगर्भ है हिरण्यगर्भ ये विराट को उत्पन्न करके हिरण्य को भूख लग गया थकान हो गया होने के बाद कहेगा अभी क्या खाद्य मिलेगा कहीं ये सामने में जो है उसी को ही खा लेगा तो ये विराट को खाने के लिए उद्यम करेगा करने से वो विराट शब्द उच्चारण करेगा तो उसका शब्द का तात्पर्य हो गया अहम तो वो जो अहम कहा उसके सारे संतान आज तक प्रथम कहते हैं अहम प्रथम शब्द वही उच्चारण होगा अहम ऐसे उपनिषद में बताया जाता है विचार करने से ये सबका रहस्य प्रथम वही आएगा अहम अहम इस प्रकार की परमात्मा का भान होता है आगे तस् भाषा एकदम सर्वम विभाती आगे फिर ये जगत का भान होता है परमात्मा का चैतन्य से ही उद्भासित तो हो करके ये जगत प्रतीत तो हो रहा है परमात्मा का चैतन्य बुद्धि में बुद्धि वृत्ति में तभी ये विषयों का भान होता है इसके लिए दृष्टांत तो देते हैं अगर कहीं कहते हैं कि अयो दहती अथवा जलम दहती तो जलम दहती ये प्रथम वो अग्नि का सामर्थ्य जल में आया आगे फिर वो जल आगे दहन करवाएगा तो अग्नि का सामर्थ्य जल का माध्यम से दिखता है इसी प्रकार की वो जो चैतन्य शक्ति है परमात्मा वही बुद्धि इंद्रिय इसके द्वारा आगे से प्रतीत तो होते हैं उस ब्रह्म का व्यापकता को आगे मंत्र कहते हैं ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ताद्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतचोत्तरेण अधस्ो च प्रसृते वेद विश्वमिदं वरिष्ठ इदम ब्रह्म एव अमृतम इदम जो जगत में ग्राह्य पदार्थ है वो सब ब्रह्म ही है और पुरस्तात ब्रह्म पुरस्तात अर्थात जो साक्षात इदम कह करके देखते हैं सामने में कहते हैं वो भी ये ब्रह्म ही है ये ब्रह्म कौन देखेगा कहते हैं कि जिसको ये विद्या दृष्टि हो गई तो जो ज्ञानी है वो कहेंगे ये भी ब्रह्म है इस रूप से दिखता है हम कहते हैं कि घटो अस्थि ज्ञानी कहेगा अस्थि घट तो उसकी दृष्टि इस प्रकार की हो जाएगा तो हम कहते हैं कि घटो अस्ति ये घट घ अ अ विसर्ग और वो जो कंबु ग्रीवादी महत्वम ये नाम रूप है ना सचिद आनंद अंश का है नाम रूप हम लोग के बुद्धि पहले ये नाम रूपों को लेकर के चलते हैं और ज्ञानी उसको विपरीत करके कहेगा अस्ति घट है तो प्रथमे ब्रह्म का दर्शन आगे नाम रूप का दर्शन जब ये वेदांत तो सुनते सुनते हमारा संस्कार इस प्रकार की बदलेगा हम भी कहेंगे अस्थि तो ये अस्थि नदी अस्थि पर्वत कहेंगे सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होगा इसी को दिखा रहे हैं पश्चात ब्रह्म पश्चात अर्थात पीछे भी वही है व्यापकता दिखाते हैं दक्षिणत उत्तरेण उत्तरेण यहाँ भी वही उत्तरतः उसी अर्थ में एनअ एक प्रत्यय होता है उसी अर्थ में अधश्च ऊर्धम च प्रसृतम प्रसृत अर्थात व्यापक सर्वत्र गया हुआ है ब्रह्म एवं विश्व विश्वम अर्थात सर्व ये सब कुछ ब्रह्म ही है अधिष्ठान सत्ता ही सर्वत्र दिखती है इदम वरिष्ठ वरिष्ठ अर्थात क्योंकि सब कुछ यही है इसी के सत्ता स्फूर्ति सर्वत्र है इसलिए यह वरिष्ठ है जो अन्य नाम रूप होकर के दिखता है कहते हैं कि यह तो अविद्या से दिखता है और जब विद्या से सबको अधिष्ठान रूपेणा दिखेगा कहते हैं अब तो रज्जु है ये सर्प कहाँ है रज्जु ही सर्प रूपेण जिसको सर्प दिखता है रज्जु ही सर्प रूपेण दिखता है ये ज्ञानी की दृष्टि वही आत्मचैतन्य व्यापक है यहाँ तक ये सब पर विद्या के द्वारा पुरुष का स्वरूप यह कहा गया और इसका पर परमात्मा का ज्ञान होने से हृदय का ग्रंथी वही संसार है वो सब नाश हो गया नाश होने से तो कहते हैं कि अमृत हो गया यह और इस अविद्या का नाश करने के लिए विद्या विद्या प्राप्ति का उपाय वो भी कहा गया प्रणवो धनु सरोत्मा ब्रह्मत लक्ष्य प्रणव उपासना ये भी कह दिया गया अभी आगे कहते हैं कि उस विद्या प्राप्ति के लिए जो सहकारी चाहिए उसको कहेंगे ये सत्यादि सब साधन कहेंगे साधन कहना ये गौण कार्य है मुख्य कार्य है तो वही ब्रह्म तत्व का निर्धारण निरूपण करेंगे कुछ अलग उपाय से करेंगे अन्य प्रकार से करेंगे उसी प्रकार को रोज रोज करेंगे कहते थक जाएगा जैसे कहते तो रोज रोज क्या महिमन पाठ करेंगे तो रोज़ रोज, रोज महिमा पाठ करने से कहते हैं मन नाराज हो जाता है तो थोड़ा रोज रोज अलग अलग करें करें अभी तो आठ दिन गीता पारायण करेंगे फिर आगे दस दिन करेंगे और तो महीना भर महाभारत तो पारायण कर सकते हैं वो होने से कहते हैं चलेगा एक ही शब्द से अगर वो तत्व को कहा जाएगा तो हमारा मन का ये धर्म है एक को अधिक समय ग्रहण नहीं करेगा ये प्रकारांतरेण ना, श्रुति नाना प्रकार अर्थात अलग अलग दृष्टांत दे करके बता रही है श्रुति द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया सामना वृक्षव जाते तयोरण्य पिप्पल स्वादत्ति अनस्क द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ये सब द्विवचन है तो शब्द हो जाएगा दौ सुपर्ण सयुज सखाये सब द्विवचन है ये सब औऊ को हटा करके डा प्रत्यय हो गया मतलब डा प्रत्यय हो गया औऊ चला गया टिभा का लोप हो गया और ये डा प्रत्यय करने वाला सूत्र सुपाम पूर्व डा डाड्याया जालह ये छंद है वह छंद में ये सुप के स्थान पर ये डा हो जा सकते है तो सुपाम सुलुप सुप के स्थान पर अर्थात शुभ कहने से किस प्रत्यय उनके स्थान पर कहीं सु हो जाएगा कहीं लुक हो जाएगा कहीं से हो जाएगा कहीं ये डा हो जाएगा कहीं आच हो जाएगा कहीं आल हो जाएगा इस प्रकार के अनेक प्रत्यय सब होते हैं द्वा सुपर्ण अर्थात दो सुपर्ण सुपर्णों अर्थात सुंदर पक्ष वाले इसलिए कहीं कहते चमकीले पक्ष वाले ये पक्षी दो पक्षी हैं तो पक्षी सुंदर पक्षी है सुंदर पक्षी क्योंकि ये दोनों चेतन है कहते हैं अर्थात सुंदर पक्षी इस प्रकार के और सयुजा सयुजा अर्थात ये दोनों परस्पर में मित्र हैं सर्वदा साथ में ही रहते हैं और सखाइयु सखायु अर्थात ये दोनों का समान धर्म भी है तो इसलिए उनको सखा कह दिया गया सर्वदा साथ साथ रहते हैं दोनों ही चैतन्य रूप होने से सखा है समानम पर एक ही वृक्ष को आलिंगन करके रहते हैं संग आलिंगन समानम वृक्षम वृक्ष भ्रिक्ष्य अर्थात यहाँ शरीर शरीर को वृक्ष कहा जाता है वृक्ष में धातु है वो वृक्षु छेदने इसका छेदन हो जाता है वृक्ष शरीर का भी छेदन अर्थात इसका नाश हो जाता है उच्छेद हो जाता है और जब ज्ञान हो जाता है तो एकांति का उच्छेद हो जाता है एक ही वृक्ष में यह दोनों पक्षी रहते हैं इसी वृक्ष को आलिंगन करके रहते हैं और तयोर अन्य पिपलम स्वादु अति पिपलम कर्म ये दोनों का बीच में ये दोनों कौन है कहते हैं कि एक तो जीव है और एक परमात्मा है दोनों ही चिद्रूप है क्योंकि जीव का वास्तविक स्वरूप वही चैतन्यम यदिष्ठानम है तो चैतन्य रूप जीव और परमात्मा ये दोनों का बीच में अन्य पिपलम स्वादु अति कर्मफल जो स्वादु है उसको वो भक्षण करते रहते हैं कर्म का जो फल है वो सर्वदा स्वादु होगा न कभी खट्टा भी होगा तो होगा किंतु तो खट्टा होने पर भी कह नहीं पाएगा क्यों कर्म किया कौन स्वयं क्या है इसलिए स्व स्वकृतम सुकृतम तो कर्म अपना ही है इसलिए कहेगा कि स्वादु अति श्रुति वही बताते हैं हमको आप ही का ही कर्म फल तो कैसे कहेंगे कि ये तो पीड़ा देता है तई तो और अन्य पलम स्वादु अति कर्मफल भोग करता रहता है और अनशनन अन्यो अभिचाकसीति अन्य उसी वृक्ष में विद्यमान जो परमात्मा अंतर्यामी रूपेण बुद्धि में तादात्म्य करके जीव सुखाकार दुखाकार वृत्ति में तादात्म्य करके सुखी दुखी होता है और उसी बुद्धि का वृत्ति को प्रकाश करते हैं वो साक्षी अंतर्यामी परमात्मा अभिचा कशि केवल देखता रहता है वो जो केवल उसको प्रकाश करता रहता है वही प्रकाशन के द्वारा ही प्रेरित करता रहता है प्रकाश कर देना वही प्रेरणा कर देना ये जो सूर्य कहा जाता है उसमें सूर्य प्राणी प्रसव धातु से सूर्य रूप बनता है ये सूर्य क्या करते हैं कि हैं तो प्रकाश दे देते हैं प्रकाश दे देने से जीव स प्रभुत हो जाते हैं प्रकाश देना यही प्रेरणा करते हैं सूर्य सभी का प्रेरक है प्राणियों का इसी प्रकार की यह परमात्मा केवल अभिचाकसी थी वृषम चाकसी काशरी काशरी दीप्तों तो केवल प्रकाशित करते हैं बुद्धि के वृत्ति को और उसी से प्रेरित तो हो रह, होता रहता है ये जीव। विवेक नहीं है तो बुद्धि वृत्ति के साथ तादात्म्य करके सुख दुख फल भोग करता रहता है और प्रवृत्त भी होता रहता है और अन्य जो ईश्वर वो तो केवल साक्षी है नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है वो केवल प्रकाशित करते रहते हैं विद्यमानता मात्र केवल प्रकाशित करते हैं उसी से ही वो प्रेर, प्रेरक बन जाते हैं जब ये बुद्धि से हम भी तादात्म्य छोड़ करके साक्षी हो जाएंगे कहते हैं हम भी अब वो विपलम जो कर्मफल है उसका भोग से हम भी तब मुक्त हो जाएंगे बुद्धि का वृत्ति को जितना जितना हम जानते रहे ये इस प्रकार की वृत्ति आ रही है उसमें तादात्म्य करना नहीं है जब हम इस मार्ग में चलते हैं दुख तो होता है प्रारब्ध धीरे धीरे क्षीण होता है प्रारब्ध क्षीण होने से और बुद्धि के साथ तादात्म्य और घट जाएगा धीरे धीरे क्योंकि प्रारब्ध प्रारब्ध सुख दुख दोनों देगा और सुख दुख देगा और उस समय में आपको ये दृढ़ रहेगा कि मैं तो असंग कूटस्थ हूँ और सुख दुख का भोग हो जाएगा क्या ये नहीं होगा किंतु सुख दुख ये सब भोग होते होते धीरे धीरे जब उनका परिमाण घटेगा और वेदांत तो विचार कर रहे हैं तब तो फिर धीरे धीरे लगेगा कि हाँ हम ये नहीं है तो जिस समय में प्रारब्ध सुख दुख देने के लिए आएगा कहते तो उस समय में थोड़ा तादाद में करवा देगा तो जैसे ही वो चला जाएगा पुनः कहेगा कि अच्छा ये चलो ये सुख दुख प्रारब्ध में था उसको तो फिर डस्टबिन में डालो इस प्रकार की और वेदांत तो विचार बिल्कुल नहीं है संस्कार नहीं हो रहा है तो बुद्धि से कभी भी अलग नहीं हो पाएगा प्रारब्ध भोग होने का समय में भी नहीं है अन्य समय में भी अर्थात सुख दुख जब नहीं है तो तभी उससे अलग नहीं हो पाता है किंतु जब प्रारब्ध सुख दुख भोग नहीं है अन्य समय सामान्य समय में अगर विचार करके धीरे धीरे थोड़ा अनुभव करेगा कि हम बुद्धि से अलग है तब सुख दुख का भोग जब आएगा उस समय में धीरे धीरे अनुभव होगा जैसे उदाहरण देते हैं जो नाटक करते हैं उनका और एक होता है ग्रीन रूम होता है ना तो वहाँ जो जितना अच्छा अभ्यास करता है वो मंच के ऊपर भी उतना बढ़िया कर देगा इसी प्रकार की जब हम ये सब विचार करते हैं अभी तक तो कोई सुख दुख अंदर में नहीं चल रहा है हाँ जब जिसको दुख हो रहा है बहुत पीड़ा हो रहा है नींद लग रहा है बेटा पढ़ते हैं वो तो थोड़ा वो दुख हो जाएगा अथवा किसको अच्छा हाँ बढ़िया है ये तो समझ में पूरा स्पष्ट हो रहा है उसको थोड़ा सुखो हो गया तो कहते उतना तो प्रारब्ध हो गया नहीं तो कहेंगे सुन रहे हैं ये जो संस्कार हो रहा है कहते हैं ये अर्थात जैसे अभी हम ग्रीन रूम में है और अपना जो भाषण देना है मंच में अर्थात जो कहना है मंच में उसका अभ्यास कर लेता है ये अभ्यास जितना दृढ़ होगा मंच में उतना मंच अर्थात व्यवहार कर प्रारब्ध फल देने का समय और उतना उठेगा जो ग्रीन रूम में अपना अभ्यास ठीक नहीं किया आज जब जाएगा मंच के ऊपर वो भूल जाएगा वो याद नहीं आएगा तो ये सब होता है अभ्यास इसलिए जितना जितना अधिक अभ्यास करें फिर आगे वो उठेगा एक दिन इसका संस्कार अधिक हो कर के अब देखेंगे फल देने लगेगा कोई छोटा मोटा चीज भी जो इको एनर्जी पहले रटते हैं तो फिर पूछेंगे कोई प्रथम दिन जो पढ़ा अगले दिन पूछेंगे उसका भाई असंधि का प्रथम सूत्र कही है। तो कहेगा असंधि का प्रथम सूत्र अच्छा हल अत्यम अदर्शन लोप हो वहाँ से चलेगा तो फिर जब अभ्यास होते होते दृढ़ हो जाएगा कहेगा हाँ स्वामी जी इकोईना चाहिए ये प्रथम सूत्र है तो ये अभ्यास करने से विद्या फल देता है और अनभ्यास विषम विद्या अभ्यास करेंगे तो उपस्थित तो होगा ये ब्रह्म विद्या भी इसी प्रकार की है अभ्यास करते रहेंगे तो फिर जब हम व्यवहार में जाएंगे ये फल देगा प्रारब्ध भोग धीरे धीरे वो क्षीर्ण हो जाएगा तो अनुभव सर्वदा सार्वकालिक दृढ़ रहेगा मार्ग में चलते रहे और प्रारब्ध जो आ रहा है सुख दुख उसको भोग लें तो जितना जितना ये दुख भोग हो जाएगा तो कहते हैं आगे ज्ञान हम उत्पद्यते पुंगसाम क्षेत्र पाप कर्मणः इसलिए इस मार्ग में चलने के समय में ये पापकर्म को ठेल करके दूर न रखें पापकर्म कैसे क्षय होगा क्या देगा पाप का फल दुख इसलिए दुख हमको न हो तो इसको हमेशा दूर करके रखने का उद्यम करना कहते हैं ये नहीं है हम ये वेदांत तो मार्ग में चल रहे हैं जो प्रारब्ब बश दुख आ जाता है हम तो कोई खोज करके दुख नहीं ला रहे हैं कोई जाकर जैसे कहते हैं तप तपाषाण तो में जाकर मतलब गर्म पत्थर में बैठे रहना ठंडी का समय में गंगा जी में घंटों भर खड़े रह करके कुछ तर्पण इत्यादि करना उस प्रकार की तो हम तपस्या तो नहीं कर रहे हैं चलने का समय में इस मार्ग में जो सामान्य कुछ पीड़ा आता है शरीर में पीड़ा हो तो कोई बात ही नहीं है जो मन में विक्षेप होता है दुख होता है उसको सहन कर लेने का है और अगर हमको अधिक दुख हो रहा है इस मार्ग में चलने के समय में जाने कि हमारे गति शीघ्र हो रहा है अधिक हो रहा है और गति अगर तीव्र है तो दुख भी अधिक होगा तो गति थोड़ा शीतल करें नहीं तो उपाय पूछ करके किंतु दुख को धीरे धीरे अर्थात क्षय करते रहे और ये अनुभव होने लगेगा कि हम भी ये बुद्धि का साक्षी है ये बुद्धि का जो परिणाम हो जाता है सुखाकार दुखाकार इससे हम तादात्म्य नहीं कर जाते हैं आगे कहते हैं ब्रिक्षे समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यम जुष्ट यदा पश्यति अन्स्य महिमनिति भी तस्शोक समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः उसी एकी ही वृक्ष में वृक्ष शब्द से किसको कहा गया शरीर को पुरुषो निमग्न निमग्न अर्थात जैसे कहते ना समुद्र जल में ये जो पदार्थ तो कुछ डाल देंगे जैसे डूब गया और नहीं तो लौकी जैसा लौकी पूरा डूब जाएगा थोड़ा ऊपर दिख करके रहेगा इसी प्रकार की यह शरीर में जो बुद्धि उसके साथ तादात्म्य करके देह को आत्मा मान करके उसमें अभिमान करके शरीर का अगर तादात हो गया मैं उसका पुत्र हूँ अथवा उसका पिता हूँ उसका भ्राता हूँ इस प्रकार की मान करके नाना प्रकार की अपने को गुणवान मान करके सुखी दुखी इस प्रकार की मानना यही हो गया निमग्न हो गया अपना स्वरूप को नहीं जान करके तादात्म्य करके अन्य अन्य रूपों मान लेना यही डूब गया निमग्न हो गया हो करके आगे कहते हैं अनिशया अभी अपने में और सामर्थ्य नहीं है जैसे जैसे कहता है कि परमात्मा जैसे करवाते हैं तो कहते हैं कि भोगते रहता है तो कभी कहता है कि मैं तो यह हूँ और मेरा पुत्र मर गया मेरा पत्नी मर गई इस प्रकार की और कभी कभी तो कहेगा मैं मर गया जो बहुत ज़्यादा अज्ञान होता है तो कहेगा मैं मर गया कहेगा अनिशया असमर्थ अर्थात कोई उसका सामर्थ्य नहीं है जो हो रहा है उसको कुछ बदल पाने का ये भगवान गीता में कहता ना नहीं कश्चित क्षण मी जातिष्ठत्य कर्मकृत आगे कार्यते ते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय ही तो जैसे ये मन चलता रहता है अवश करके करता रहता है प्रकृति के गुण से ऐसे चलते रहता है तो कर्म भी वही गुण से अवश करके करता है और जन्म मृत्यु भी उसी के अनुसार चलता है कहते हैं अनिशया सोचती सोचती अर्थात तो दुखों को प्राप्त करता है यही संसार सागर में चलता रहता है मुह्यमान मुह्यमान अर्थात विपरीत बुद्धि वाला हो करके मोह को प्राप्त करके अपना वास्तव स्वरूप को नहीं जान करके शरीर बुद्धि में तादात्म्य करना यही मोह मुह्यमान अर्थात मोह को प्राप्त करता हुआ ये हो गया तो जो जीव का बद्ध जीव का स्थिति और मुक्त कैसे हो जाता है कहते हैं यदा जुष्टम अन्यम ईश्वरम पश्य अश महिमान ये वीतश्लोक है जुष्टम जुष्टम अर्थात इसका सेवन करके ये परमात्मा का सेवन कहते हैं अनेक जन्म में पुण्य करते करते जब चित्त शुद्ध होता है तो वो शुद्ध चित्त होने से पाप जब क्षय होता है तब कोई सद्गुरु परम कारुणी कोई उसका ग्रहण करते हैं मार्ग दिखाते हैं अहिंसा <coughs> सत्य ब्रह्मचर्य अस्तेय ये सब अपरिग्रह समे सब से संपन्न करवाते हैं गुरु करके आगे वेदांत श्रवण के द्वारा प्राप्त करवाते हैं किसको कहते हैं ईशम और वो कैसे वो ईस कौन है कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप है मैं ही वही हूँ अहम अस्मि वो आत्मा इस प्रकार की जब शुद्ध हो जाता है चित्त तब उस परमात्मा का रूप को अहमत्वे न ग्रहण करने के लिए समर्थ होता है तो चित्त शुद्ध करना अर्थात यही है कि सात्विकता बढ़ाना सारे साधना वही है सात्विकता अगर होता है तो ऐक्य ज्ञान होता है भगवान गीता में सात्विक ज्ञान के लिए कहते हैं सर्वभूतेशु अनेक भाव अव्ययमीक्षते अविभक्त विभक्तेशु तज्ञानम विधि सात्विक सात्विकता बढ़ता है तो ये अद्वैत का अनुभव सर्वत्र एक तत्व का अनुभव होता है साधना वही है कि रजस्तमस को हटा करके सात्विकता बढ़ाए जब अनुभव करता है आगे कहते हैं कैसा स्थिति होती है यदा पश्य पश्यतर्ण कर्ता पुरुषं ब्रह्मयोनि तदा विद्वान्ण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्युपे यदा पश्य ऋक्मण कर्ता ईशं ब्रह्मयुनि पश्य पश्य पश्य अर्था ये दृश्य धातु से अप्रत्यय सप्रत्यय होता है सप्रत्यय होने से सार्वधातु का है को होने से दृश्य धातु को पश्य आदेश हो जाएगा तो पश्य पश्य अर्थात द्रष्टा पश्यती पश्य पा घेट ना ना ये सप्रत्यय करने वाले हैं पा घृश तो सप्रत्यय होता है आगे सचित होने से धृष धातु को पश्य आदेश हो गया तो पश्य का अर्थ दृष्टा जिस समय में यह दृष्टा ऊपर मंत्र में कहा गया था अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य त्याग ये दम इत्यादि मुमुक्ष ये जब हो, सम्पन्न होता है पश्य पश्यते पश्यते हैं पश्यति ये आत्मनिपद ये छांदस प्रयोग है जिस समय में दृष्टा देखता है किसको कहते हैं रुक्म वर्णम रुक्म अर्थात सु सुवर्णक रूप कहते हैं तो अर्थात प्रकाशमय है स्वयं ज्योति स्वप्रकाश रूप है कर्तारम वही जगत का करता है ईश्वर ईसम ईसम अर्थात सभी का नियामक वही है और आगे पुरुषम पुरुष अर्थात सभी शरीर में वो विद्यमान है और पूर्णत्वात पूर्ण है अर्थात वो कोई परिच्छि नहीं है ब्रह्म योनिम ब्रह्म च तद योनि स सा, सा योनिश्च वो ब्रह्म भी है और योनि योनि अर्थात कारण है जगत का कारण है और वो ब्रह्म ही है ब्रह्म योनिम जब वो अनुभव करता है तदा जब ये अनुभव करता है अनुभव कब कर करेगा कहते हैं विद्या होने से तो जब विद्या होगी तो फिर अविद्या नाश हो जाएगा तदा तदा अर्थात विद्या अविद्याशात विद्वान अभी वो ज्ञानी है पुण्य पापे विधुय पुण्यपापे धर्माधर्म इसको विधुय विधुय अर्थात विशेषण ध्वय ध्वय अर्थात नाश करके कर्म को मूल के साथ क्योंकि कर्म का मूल काम काम का मूल अविद्या ये सबको नाश करके निरजन निरंजन सन अर्थात वो ज्ञानी फिर निरंजन अंजन अंजन अर्थात यही जो सब उपाधि तो वो उपाधि मुक्त होकर के परम साम्यम उपेति तो परमम साम्यम कहते हैं निरतिश सबसे उत्कृष्ट साम्य अर्थात तो अद्वैत भाव को प्राप्त करता है उपेति अद्वैत भाव वो परम साम्यम उससे जो नीचे है सब कहते हैं कि अन्य कुछ रूपों को प्राप्त करता है भगवान विष्णु रूप को प्राप्त किया शिव रूप को प्राप्त किया तो वो तो फिर सायुज्य है कहते हैं वो परम साम्य नहीं है अद्वैत भाव को प्राप्त करना ही परम साम्य आगे ज्ञानी का स्थिति कहते हैं प्राणो येष यह सर्वभूतेर्विभाति बीजानन विद्वान भवते नाति आत्मक्रीड़ा आत्मरति क्रियावान्न एष ब्रह्मविदां विद्या वरिष्ठ प्राणो ही एष सर्वभूतेर विभाति प्राण परमात्मा वह पर ही सर्वूत विभाति सर्वूतर्भाति अर्थात सर्वूतस्थ होकर के यही विभाति अर्थत सभी का बुद्धि को यही प्रकाशित कर रहे विभाति अर्थात विविध रूपेण भाति बुद्धि के साथ सब तादात्म्य करके बुद्धि को प्रकाश करता हुआ यही परमात्मा ही विवाती इसको जो इस प्रकार के अनुभव कर लेता है तो अनुभव कैसा करेगा तो कहते हैं पूर्व मंत्र में सब कहा गया था योग्यता संपन्न होकर के इस परमात्मा को अनुभव करेगा अहम् त्वेन अहम् अस्मि अश्मी ब्रह्म इस प्रकार की विजानंद वो विद्वान अतिवादी न भगवते जो इस प्रकार के ब्रह्म तत्व को जान लिया अधिष्ठान मैं ही हूँ और बाकी कोई पदार्थ है ही नहीं मत व्यतिरिक्त अन्य सब कल्पित है इसी प्रकार की जो जान लेता है कहते हैं कि वो अतिवादी नहीं होता है अर्थात तो किसी से बढ़ करके कुछ कहता है ऐसा नहीं है क्यों नहीं ये कहते हैं अन्य कुछ द्वितीय है ही नहीं तो द्वितीय है नहीं तो किसी से बढ़ कर आगे कहेगा अतिवादी उसको कहते हैं जो किसी को अतिक्रम करके कहता है कहते हैं द्वितीय है नहीं तो फिर अतिक्रम करके ये कहना ये बात सब नहीं तो यहाँ वो नहीं सोचना है कि द्वितीय नहीं है कोई ज्ञानी हो गया शरीरमान विशिष्ट हो करके बाकी सब शरीरधारियों को कहेगा आप सब कोई है नहीं इस प्रकार के नहीं है तो जो शरीर मनोबुद्धि के द्वारा बाग इंद्रियों को व्यवहार करके वो कह रहा है कहते हैं वो भी नहीं है विद्वान अतिवादी न भवती अर्थात अन्य की सत्ता ही नहीं है तो वो जो कहता है सत्य ही कहता है इसलिए वो आत्मक्रीडा आत्मक्रीडा अर्थात आत्मनी क्रीड़ा यश्य वही एकी ही तत्व है बाह्य वस्तु में उसका कोई और रति नहीं है आत्मरति आत्मनि एव रति तो रति रति का अर्थ ये रमो क्रीड़ा धातु से होता है आत्मक्रीड़ा आत्मरति एक जैसा किंतु सामान्यतः तो लोग में थोड़ा अलग व्यवहार होता है क्रीड़ा बाह्य साधन को लेकर के जो होता है उसको क्रीड़ा कहते हैं और बाह्य साधनों को नहीं लेकर के जो सुख होता है उसमें कहते हैं कि रति आगे क्रियावान क्रियावान अर्थात आत्मा में रमण करना वही उसका क्रिया है अन्य कोई क्रिया नहीं चित्त आत्मा में ही रमण कर रहे हैं ऐसा ब्रह्म विदां वरिष्ठ तो ब्रह्म ज्ञानी में ये श्रेष्ठ है जिसके ये चित्त आत्मा में ही स्थिर रहता है वो ब्रह्म ज्ञानियों में ये श्रेष्ठ है एक मंत्र मैं, मैं लीन चेत वो जो गाते हैं श्लोक कुलम पवित्रम हाँ वो श्लोक जिसमें स्मरण है बोले तो पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चेन अपार संबित सुखसागरे लीनं परे ब्रह्मणि ये तपार तो संबित सुखसागरे चेत ह उसके द्वारा क्या होता है कहते हैं कुलम पवित्रम वो जिस कुल में वो जन्म हुआ है वो शरीर जन्म हुआ है कहते हैं वो कुल पवित्र हो गया कितने महापुरुषों को हम लोग सब स्मरण करते हैं उनका माता पिता वो सब स्मरण करते हैं हम लोग उनका माता पिता कहते हैं वो कुल पवित्र हो गया और जननी कृतार्था जो अर्थात माता का वो पुत्र ज्ञानी होता है वो जननी कृतार्था वो जननी को बहुत लाभ होता है वो ऐसे ज्ञानी पुत्र का स्मरण करते करते उसका चित्त में अर्थात तो बहुत उच्च स्थिति हो जाती है जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चेन वो तो जहाँ विचरण करेगा उसका उपस्थिति मात्र से ही वो स्थान पुण्य होगा ये सब कह देता है वो ब्रह्मविदाम वरिष्ठ वो ज्ञानियों में श्रेष्ठ है कैसे प्राप्त किया जाएगा वह आत्मतत्व तो इसके लिए कहते हैं सत्यन लभ्यपसाष आत्मा सम्य ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नितम अंत शरीर ज्योतिर्मो ही शुभ्रो यंग पश्यत यीण दोषा आत्मा नित्यं सत्येन तपसा स्य ज्ञान ब्रह्मचर्य हि लभ्य ऐसा आत्मा यह आत्मा प्राप्त करने का उपाय कहते हैं नित्यम सत्येन त तो सत्य भाषण करें और ये कपटाचार इत्यादि ये सब मिथ्या ये जिम्हम कहते हैं कि कुटिलम माया वो सबसे विरत रहे नित्यम सत्येन आगे तपसा तपह तप अर्थात तो ये व्यास जी कहते हैं मनस्रिया चेकाग्र परमम तपह सज्यायो स सर्वधर्मेभ्यः सर्वधर्मेभ्य सधर्मो परम इस प्रकारे परमो मतः व्यास जी कहते हैं शांति पर्व में आता है मन और इंद्रियों को एकाग्र करना ये परम तप ये तो हम लोग जितने बैठे हैं सभी को ही अनुभव है कि मन इंद्रियों को एकाग्र करना ये कितना कठिन काम है तो ये परमम तप वायु रिव सुदुष्कर भगवान कहते हैं ये परम तप और कहते हैं सज व्यास जी कहते हैं सज्याय सर्वधर्मभ्य है बाकी आप कितना भी सत्कर्म करते रहिए उससे ये श्रेष्ठ है सज्याय और सधर्म परमो मत वह श्रेष्ठ धर्म है मन और इंद्रियों को एकाग्र करने के लिए उद्यम करें कठिन तो है किंतु अन्य कोई उपाय भी नहीं करना होगा यह तप हो गया आगे कहते हैं सम्यक ज्ञान तो ज्ञान में ये सम्यक तो क्या है कहते हैं संशय विपर्य रहित इस प्रकार की यह ज्ञान होना चाहिए आत्मदर्शन तो इसके लिए कैसे प्राप्त करेंगे कहते हैं ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अर्थात ये सम्बन्ध स्त्री पुरुष है ये सम्बन्ध ये सबसे ये दूर रहना है ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य ही लभ्य इतने सारे उपाय कहा गया नित्यम का अन्वेय सबके साथ जाएगा नित्यम सत्यम सत्य भाषण करें आचरण को भी अकपट रखें और, रखे, और नित्य तपस्या करें नित्य सम्यक ज्ञान आत्म विचार करें और नित्य ब्रह्मचर्य ये सबके द्वारा आत्मा ऐसा आत्मा लभ्य कहाँ उपलब्धि होगी कहते अंत शरीरें शरीर के अंदर में अथा हृदय हृदय आकाश उसमें बुद्धि बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति कैसे अनुभव होता है कि हैं ज्योतिर्मय प्रकाशमय अर्थात तो साक्षी बनकर के अंतकरण का वृत्ति को प्रकाश करता है जो दूसरों को प्रकाश करता है वो स्वयं प्रकाशमय होगा ना वो स्वयं प्रकाश हीन होगा प्रकाशमय इसलिए उसको ज्योतिर्मय कहा गया तभी तो वो बुद्धि के वृत्ति को प्रकाश करता है शुभ्र शुभ्र सुब शुद्ध क्षीण दोषा यतय पश्यती क्षीण दोषा दोष ये काम क्रोध लोभो मोह ये सब दोष है वो जिनका क्षीण हो जाएगा क्षीण हो जाएगा अर्थात इस मार्ग में चलने का समय विचार करेगा ये सब वासना जो दुख देने वाले हैं वो सब विचार करते करते क्षीण हो जाएंगे तो यतय यतय अर्थात यत्नशिला प्रयत्न करने वाले उद्यम करने वाले वही उद्यम करने वाले ही देखते हैं भगवान भाष्यकार इसमें प्रश्नोत्तरी में कहते हैं जीवन मृतः कसतु निरुद्यमो यह तो उद्यम तो करते ही रहना है तो अगर उद्यम नहीं करेगा कहते हैं जीवन मृत ठीक तो उच्चारण नहीं करेंगे तो जीवन मृत के जगह में सुनाई देगा जीवन मुक्त कहीं सुनाई देगा कि निरुद्यम वो है जो जीवन मुक्त बात सत्य है तो हमको भाई देख लेना है जान लेना है कि हम जीवन मुक्त होकर के निरुद्यम है ना जीवन मृत होकर के निरुद्यम हो गए उद्यम करते रहना है तो इसलिए कहेगा यतय क्षीण दोषाह प्रयत्न करते रहते हैं तो ये मनोनाश होता रहता है मनोनाश वासनाक्षय आगे तत्वबोध ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है आगे कहते हैं सत्यमेंव जयते नानृतंग सत्यन पंथ वितो दैवयान येना क्रम्त्युष्त काम परमं निधानम् सत्यम एव जयते जयते छांदस प्रयोग गया जयति सत्य जयते कद सत्य ये सत्य कोई मूर्त पदार्थ नहीं है कि जय कर लेगा अर्थ सत्यवान् जो को पालन करता है तो सत्य का जो आश्रय है जो व्यक्ति कहते हैं कि जो अर्थात तो अनृत भाषण नहीं करता है कपटाचार नहीं करता है वो जयते हैं। तो कभी कभी लोक में कहते हैं कि सत्य को लेकर के चलने से तो जीवन में अधिक हानि होती है कहते तो हैं वास्तविक हानि हो जाती है मतलब किस चीज़ का हानि हो गया कोई ममत्व का हानि हो गया सत्य को ले करके चलेगा तो हो सकता है कुछ पदार्थ चले जाएंगे कभी और हो सकता है कि शरीर का भी कुछ अंश कभी सत्य मार्ग में चलते हुए हानि हो जाता है वो भी हो जा सकता है सत्य कहा कहीं कुछ दंड हो गया ठीक है कुछ हानि हो गया तो वास्तविक अगर इस प्रकार की हानि हो गया तो ये परमात्मा की एक कृपा है इसलिए कहते हैं ना साधुओं को अगर ये शनि ग्रह पड़ा तो कहते हैं ये उसके लिए हितकारी तो है क्यों कहते हैं जो कुछ साथ में होगा ना परिग्रह क्या होगा वो सबको शनि छोड़वा देंगे अपरिग्रह करवा देंगे तो इसलिए ये सब छुट जाना कहते हैं कि वास्तविक अच्छा है अच्छा एक ऐसे कहीं कथाकारों का कथा सुने थे कह देते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों जा रहे थे एक दिन सायंकाल भ्रमण में तो जा करके एक जंगल के पास एक कुटिया देखे उसमें एक बूढ़ी माताजी रहती थी तो उसकी एकमात्र गाय थी और कुछ नहीं था और उसी गाय जितना दूध देती थी उसमें चलता था उसका और बाकी भजन कीर्तन करता रहता करती रहती थी वो तो वो जो दोनों जा कर के पहुँचे तो वो तो शुद्ध चित्त वाली थी उसको लगा कि ना ना ये तो कोई महान व्यक्ति है तो उस दिन के जितने उसका दूध प्राप्त हुआ था वो दे दिया ये दोनों को और ये दोनों दूध पी कर चल दिया और जाने का समय भगवान श्री कृष्ण उसको कहे कि तो इनकी एक गाय की मृत्यु हो जाए तो, तो चले अर्जुन को तो महान संशय हुआ हे भगवान ये क्या करते हैं तो मायावी है कुछ ना कुछ तो करते हैं आगे गए एक धनी का व्यक्ति मिला उसके घर में गए तो ऐसे कुछ भिक्षा किए मतलब तो भिक्षा प्रार्थना किए तो वो तो भगा दिया वहाँ से तो जाओ कहाँ से दोनों हटाकटा कट्टा व्यक्ति आगे ही मांगने के लिए तो भगवान वहाँ उसको कह करके गए कि आपका यह संपत्ति का तो और वृद्धि हो अर्जुन शंशय्रस्त होकर के भगवान को पूछे आप इस प्रकार कैसे करते हैं कहते वो माता जी का एक आई एकमात्र बंधन थी दूध थोड़ा बहुत मिलता था ठीक है तो वो दूध के लिए उसका पालन नहीं करती थी वो तो उसके पास था उसका पालन करता है तो उसको ऐसा तो मार नहीं दे सकता ऐसे तो अर्थात यत्न नहीं करेगा ऐसे नहीं होगा और ये गाय का सेवा में उसका थोड़ा सा समय भी चला जाता था नष्ट होता था और वो गाय का जो दूध मिलता था उसको थोड़ा बहुत इसी प्रकार की वो भोजन के लिए आश्रय भी कर लेता था अगर वो नहीं रहेगा उसका वो समय भी बच जाएगा अर्थात वो पूर्ण तरह इसी में लीन हो जाएगा और उसका भोजन अर्जुन पूछा फिर उसका भोजन क्या तो था हम है ना हम करेगा तो अर्थात जितना सारे बंधन वो पाल करके रखता है कहते हैं उसी के लिए परमात्मा का भजन नहीं हो पाता है परमात्मा सब छुड़वा देते हैं वास्तविक जिसको लेना चाहते हैं उनके दिशा में सब छुड़वा देते हैं इसलिए सत्य का आलम्बन करने से कहते हैं कि बहुत कुछ छूट जाता है तो अच्छा ही है सत्य में जयते चलिए थोड़ा आप लोगों को मन को अर्थात थोड़ा और ग्रहण के लिए समर्थ बनाया गया आगे कहते हैं सत्यमेव जयते और कहते हैं न अनृतम सत्यमेव जयते कह करके पुनः अनृतम न अनृतम कहते अर्थात इसके ऊपर कितना महत्व दिया जाता है सत्येन न पंथा बीततो देवयान ये जो देवयान मार्ग है जो क्रम मुक्ति के लिए भी ले जाएगा तो वो सत्य न बीतत अर्थात विस्तृत जो ये अनृत मार्ग में चलेगा वो इस मार्गों को प्राप्त नहीं कर पाएगा देवयान को प्राप्त नहीं करेगा और इस मार्ग में ये न आक्रमणती ऋषय है ऋषय अर्थात तो जो इस तत्व का दर्शन करते हैं तो कौन दर्शन करेगा इस तत्व को प्रश्न उपनिषद में हम लोग देखे थे न ये सुजिम अनृतम न माया ये सब जिन में नहीं होता है ये सब जो कपटाचार माया असत्य भाषण अहंकार दंभ ये सब जिनमें नहीं होता है उनको यहाँ ऋषि शब्द से कहा जाता है वही इसी मार्ग से अर्थात देवयान मार्ग से जो कि सत्य के ऊपर आधारित है उसमें आक्रमंति तो अर्थात पाद विक्षेप क्रम पाद विक्षेप अर्थात ग्छंती तो क्यों वो जा पाते हैं कहते हैं आपत तो कामा हाँ। जो जिसको कामना है वो हो सकता है कि कहीं अनृत भाषण कर देगा मिथ्या कह देगा क्योंकि उसको कुछ प्राप्त करना है प्राप्त होना है तो मिथ्या कहीं कह देगा किंतु जो आपकामा तो जिसको और कुछ चाहिए नहीं कहते हैं वही इस मार्ग में चल पाएगा कहाँ जाएगा उस मार्ग में कहते हैं यत्र तथ परम निधानम तत सत्य परम सत्य हो गया साधन और परम हो गया साध्य तो परम का निधानम निधानम अर्थात स्थानम इस सत्य मार्ग में चल करके वो परमात्मा को ऋषि लोग प्राप्त करते हैं और वो परमात्मा का वो जो निधान है कहा गया वो परमात्मा का स्वरूप तो उसको आगे बताते हैं बृहच्च तदिव्यमचित्यूप सूक्ष्म तत्सूक्ष्मतरंग विभाति दूरा सुदूरे तदिहांके पश्य स्वीव निहिता गुहायाँ हो परमात्मा कहते हैं बृहत् बृहत अर्थात वो तो है ही उनका नाम तो कहते हैं हम ब्रह्मा, ब्रह्म ब्रह्म अर्थात बृहत है सर्वृहत व्यापक है और तद दिव्य अर्थात स्वयं प्रकाशम अचिंत्य रूपम अचिंत्य क्यों है कहते इंद्रिय गोचर नहीं है जो इंद्रिय गोचर है वही उसी का चिंता किया, तो तो किया जा सकता है इंद्रिय गोचर है तो मनोगोचर हो जाएगा तो फिर चिंता किया जा सकता है इंद्रिय गोचर नहीं है तो चिंता भी नहीं किया जा सकता है और सूक्ष्म तत तो सूक्ष्मतरम आकाशतः भूतों में सबसे सूक्ष्म है उससे भी ये सूक्ष्मतर आकाश का भी कारण है और विभाति विभाति अर्थात विविध रूपेण भांति नाना प्रकार से उपाधि के साथ उपाधि रूपेण भांति वही परमात्मा सूर्य वही बामदेव गर्भ में होकर के कहते थे ना अहम् सूर्यम अभवम मनो मनुष्य तो अहम मनुरभव मनुर सूर्यस्य इस प्रकार के अहम मनोरभव सूर्यस्हम मनुरभव सूर्यस् इस प्रकार के तो सब कुछ मैं ही हूँ कहते हैं यह परमात्मा नाना रूपेण ओभान होते हैं विविध रूपेण भाती ति विभाति और वो कहाँ है कहते हैं दूरात सुदुरे अतः दूर से भी दूर में जो अज्ञानी है जो इसका सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा कहते हैं दूर से भी दूर और जब तक तो अनुभव नहीं आया तब तो भी ये दूर ही है अर्त यह अंतिके अंतिके अर्थात ज्ञानियों के लिए तो स्वरूप ही है और गुहायाम गुहाम यह निहितम पश्यतु देखने वाले देखने वाले चेतन चेतनों के जो गुहा गुहा शब्द से बुद्धि चेतनों की बुद्धि में जितने प्राणी हैं, प्राणियों की बुद्धि में निहितम निहितम स्थितम सभी प्राणियों का बुद्धि में यह विद्यमान है जो भी अहम त्वेना अनुभव होता है कहते हैं यही अहम परमात्मा ही है उपाधि ग्रस्त होकर के परिचिन मानता है तो धीरे धीरे वेदांत श्रवण करने से उपाधि शिथिल होता है तो वही ब्रह्म हो जाता है इसलिए जब भी बार बार हम लोग विचार करते हैं जब भी प्रणाम करता है तो हम ये सोच करके प्रणाम करें खाली प्रणाम नहीं दिन में जितना हम किसी किसी क्रिया के साथ इसको लगाए हम जब जाते हैं कहते हैं कि हम गंगा जी दर्शन के लिए जाते हैं ये कमरे से जब निकलते हैं एक बार हम चिंतन करें गंगा जी के पास पहुंचे एक बार हम चिंतन करें रास्ता में कुछ जगह लगा देंगे जब वे मोड़ में घूमते हैं एक बार हम चिंतन करें भूल जाएंगे बार बार भूल जाएंगे किंतु आप इस प्रकार की लगाते रखिए देखिए तीन चार महीने के बाद एकदम मना उसमें स्थिर होगा स्थिर होगा अर्थात आप कमरे से निकलेंगे तो हम चिंतन करेगा मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर का जो द्वारा बंधव होता है जब वहाँ पहुँचते हैं कहते हैं अच्छा एक बार चिंतन कर लेना है दिन में अगर हम इसे 10-20 क्रिया के साथ ये का चिंतन को जोड़ लेंगे तो देखिए दिन में कितना चिंतन होगा आगे फिर कहेंगे चलते फिरते कभी ना कभी होता रहेगा अहम अहम वो चलता रहेगा और वेदांत श्रवण करते हैं बार बार हमारा बुद्धि कहती रहेगी ये जो अहम है वही आप व्यापक है आप अपने आप को परिचिन क्यों मान रहे हैं तो वही जो अहम अहम चिंतन करते हैं यही ब्रह्माकार वृत्ति हो रहा है और कुछ ब्रह्माकार वृत्ति अन्यत्र जा करके कुछ अलग करने का हुआ नहीं है अभ्यास थोड़ा करते रहना है धीरे धीरे हो जाता है यह आत्मतत्व कहते हैं न चक्षुषा गृह्य ना पिवा चा न्यवे देवे, देवे तपसा कर्मणा व ज्ञान प्रसादे विशुद्ध सत्व पश्यते निष्कल ध्यायम चक्षुषा न गृह्य नी नापी बाचा चक्षुरेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय और वाघ इन्द्रिय कर्मेंद्रिय अर्थात कर्म ये इंद्रियों का विषय नहीं होता है न अन्य देवे ही देवे ही अर्थात अन्य देव इंद्रिय चक्षुर्वाघ कह दिया गया अन्य इंद्रियों का भी वो विषय नहीं होता है और तपसा कहते हैं तपस्या के द्वारा भी ये प्राप्त नहीं होता है सभी कुछ प्राप्ति का साधन तप है फिर भी अर्थात ये जो ज्ञान रहित तप उसके द्वारा ग्रहण नहीं प्राप्त नहीं होगा कर्मणावा जो सब शास्त्र में विधान किया गया है कर्म कर्म के द्वारा आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है चित्त से कर्मा है न तो वस्तु उपलब्ध है है कि केवल चित्त शुद्ध करेगा और फिर कैसे प्राप्त होगा कहते हैं ज्ञान प्रसाद विशुद्ध सत्व तो ज्ञान का प्रसाद तो ज्ञान अप्रसादक कब हो जाएगा अप्रसाद अप्रसन्न ज्ञान जब मलिन होगा मलिन अर्थात तो उपाधियों के साथ आध्यात्म्य करता है बाह्य विषय में आसक्त तो होता है कलुषित तो हो जाता है कहते हैं कि ये ज्ञान मलिन ज्ञान हुआ अशुद्ध ज्ञान हुआ और जब ये शास्त्र विचार करते रहे बाकी ये सब साधन चतुष्टय दृढ़ करे कहते हैं ज्ञान अब प्रसन्न हुआ ज्ञान का प्रसाद अर्थात चित्त अब वासना रहित हुआ ऐसा चित्त कहते हैं कि यह प्रसन्न प्रसाद हुआ चित्त में तो ज्ञान जब प्रसाद होगा कहते हैं कि विशुद्ध सत्व चित्त शुद्ध हुआ तो विशुद्ध सत्व बहुगरी समाज से है सत्व विशुद्ध कैसे हो गया कहते हैं ज्ञान जब प्रसाद अथवा प्रसन्न हुआ अर्थात अंतःकरण जब राग रहित हुआ बाह्य विषय में आसक्ति वो जब क्षीर्ण हो गया तो यह जो इंद्रिय का संबंध से विषय का ग्रहण सब होते हैं वो धीरे धीरे शिथिल हो जाएंगे तो विशुद्धसत्व ततः अर्थात विशुद्ध होने से तम निष्कलम ध्यायमानः पश्यते वह निष्कल ब्रह्म को ध्यान करता हुआ ध्यान करता हुआ अर्थात ये निधि से अनुभव कर लेता है किंतु आवश्यक क्या है कहते हैं विशुद्ध सत्व अंतःकरण शुद्ध हो जाना चाहिए रज तम इससे रहित हो करके सत्व शुद्ध होना चाहिए तभी चित एकाग्र होता है तत्व को ग्रहण करने का सामर्थ्य आता है कैसे वो तत्व कहते हैं ये सो अणुरात्मा चेतसा वेदित व्यो यहां प्राणच्चित सर्वोतंग प्रजान यस्मिन विशुद्धे भव आत्मा विभवत जी जी जी विभवत विभवती आत्मा पञ्चधा तस्मिन तस् अच्छा तस्मिन तस्याकलन है येषो आत्मा चेतसा वेदित प्राण जिसमें प्राण अपने आप को पांच भाग करके प्रवेश किया है वो प्राण किसमें प्रवेश किया शरीर में तो यशमिन अर्थात शरीरे जिस शरीर में प्राण अपने आप को पंच भाग करके स्थापना किया है उसी शरीर में ऐसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य चेतसा जो ऊपर मंत्र में कहा गया विशुद्ध सत्व इस प्रकार की चित्त के द्वारा विशुद्ध ज्ञान से वेदितव्य ज्ञातव्य चित्त अगर विशुद्ध नहीं हुआ सात्विक अगर अधिक नहीं हुआ सत्वभाव तब अनुभव नहीं होता है और प्रजा प्राणी चित्त सर्वोत्तम प्रजा प्राणे ही प्रजाओं का यह सब प्राण प्राण अर्थात इंद्रिय इंद्रियों के साथ चित्त चित्त अर्थात यह अंतकरण तो मन ये सब जहाँ ओतम ओतम अर्थात तो समर्पितम अर्पितम ओ तो कहते हैं जो ये पट में जो कपड़ा में जो लंबा दिशा में जो तंतु होता है उसको ओत और आड़ा को प्रोत कहीं विपरीत भी, भी कह देते हैं तात्पर्य है कि पट उसी तंतु में आश्रित है इसी प्रकार की प्रजाओं का जो इंद्रिय या अंतकरण ये सब जिसमें आश्रित है सर्वम ओत अरे यस्मिन विशुद्धे ऐसा आत्मा विभवती यशमिन विशुद्धे यस्मिन चित्ते चित्त जब विशुद्ध होता है उसी में यह आत्मा विभवती विभवती प्रकाशत है चित्त शुद्ध होता है तो फिर उसी शुद्धांत करण में आत्मा प्रकाशित तो होता है इसलिए सारे साधना वही है कि अंतकरण को शुद्ध करते रहना वासना को विचार करते करते धीरे धीरे हटाना तो इसलिए कहते हैं साधु संगम में व अध्यात्म विद्याधिगम साधु संगममेव वासना संपरित्याग प्राणक सम्यक प्राणक प्राणस्पंद निरोधनम इस प्रकार के हे अध्यात्म विद्याधिगम अध्यात्म विद्या का अध्ययन करे अध्यात्म विद्या का अधिगम अर्थात अध्ययन करने से जब धीरे धीरे संस्कार बढ़ता है तब लगता है कि अब तो साधुओं के साथ चलेंगे घर में रह रह करके थोड़ा बहुत अध्ययन करने के बाद धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता है फिर कहेगा कि अब तो साधुओं के साथ चलेंगे साधु संगमम एवच ये उत्तरातर सब कार्य पूर्वोपूर्व सब कारण शास्त्र अध्ययन करने से वैराग्य बढ़ेगा साधुओं के साथ जाएगा और साधुओं के साथ जाएगा कहते हैं आगे वासना संपरी त्याग ये स्वाभाविक होगा तो साधु वो तो देखेंगे परमात्मा चिंतन में लगे हैं उनको वासना पूर्ति करने के लिए समय भी कहाँ है शक्ति भी कहाँ है वो नहीं करेंगे फिर वासना संपरी त्याग उसको भी धीरे धीरे पढ़ कर के तो पहले जानता था किंतु कहते ना आपने में शक्ति कम होता है अर्थात हम रोक नहीं पाते हैं इंद्रियों को किंतु आप देखेंगे दस लोग बैठे हैं और आप उसमें है और कोई नहीं ले रहे हैं उसको आप कितना खाएंगे उसको तो रुक जाएगा आप जा रहे हैं सभी लोग कहें नीलकंठा भगवान दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं नहीं थोड़ा यहाँ खड़े रहिए तो कुछ मिलता है यहाँ हम थोड़ा मुंह में डाल लेते हैं इस प्रकार कर नहीं पाएंगे क्योंकि नौ साधु जा रहे हैं उनके साथ में आप कहेंगे चलो भाई थोड़ा इसलिए कभी कभी जो गृहस्थ लोग साधुओं के साथ पड़ जाते हैं ना उनको भी कठिन हो जाते साधुओं कहें ने ने चलो चलो भाई चलते हैं जाके आश्रम पहले पहुँच जाएंगे तो भूख लगेगा पीड़ा होगा शरीर में दर्द होगा कहेंगे अभी खींचे जाएंगे साथ में तो फिर भी कहते हैं नहीं फिर भी साधुओं के साथ चलना अच्छा है तो उससे हमको भी सहन शक्ति बढ़ता है धीरे धीरे यह अर्थात इस प्रकार की वह आत्मा तत्व का ये अनुभव करते हैं विभवती ऐसा आत्मा आत्मा प्रकाशित तो होता है यंग, यंग लोकं मनसा संबिभाती विशुद्धसत् कामयते या काम तंग तंगोक नयते तात्म भूतिकामः जो आत्मज्ञानी मंत्रों में जो कहा गया यम यम लोकं मनसा संबिभाति जिस जिस लोक को लोक अर्थात जो सब शरीर को पिता पितामह माता ये सब को मनसा संविभा संकल्प करता है इनको थोड़ा देखूं इस प्रकार की वह तो अपने लिए अथवा किसी दूसरों के लिए उसको इसका अनुभव हो जाए अगर वो कोई आत्मज्ञ इस प्रकार की अगर चिंतन करेगा विशुद्ध सत्व तो विशुद्ध सत्व होने से ही तो वो आत्मज्ञ हुआ है वो सत्य संकल्प होने से जो जो कामना को अर्थात जो जो विषय को मन में इच्छा करेगा तम तम लोकं जयते उस उस लोक को वो जीत लेगा प्राप्त कर लेगा और उस उस काम को भी प्राप्त कर लेगा इसलिए वो ज्ञानी अपने लिए भी प्राप्त कर ले सकता है और दूसरों के लिए भी प्राप्त कर ले सकता है इसलिए जिसको भूति चाहिए भूति ऐश्वर्य चाहिए ज्ञानी उसको प्राप्त करवा सकता है इसलिए भूति कामों जो लो ऐश्वर्य चाहते हैं वो ज्ञानियों के पीछे चलेंगे ज्ञानियों के पीछे दो प्रकार की चलेंगे दो प्रकार के नहीं वास्तविक तीन प्रकार की चलेंगे भगवान की चार प्रकार की भक्त होते हैं ना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी ज्ञानी तो स्वयं हो गया तो ये बाकी तीन प्रकार के उनके पीछे चलेंगे उनमें से एक हो गई जो अर्थी ये जो भूति चाहते हैं वो भी चलेंगे क्यों कहते हैं उनके आशीर्वाद हो जाने से सब कुछ हो जाता है खूब मिलता है तो वो कहते ना जैसे भगवान अर्जुन का बात कहा था ना तो ज्ञानी भी जो भूति चाह करके उसके पास आएगा ज्ञानी भगवान जैसा कह दिया गया ठीक है आपको और मिले कभी कोई व्यक्ति ऐसे मिले तो कह कि हम जब बच्चे थे तो माँ के साथ आते थे मतलब तो कुछ यहाँ से सौ किलोमीटर उनका घर था तो आते थे हर की पूड़ी में स्नान करते थे और अपना जो खेती होता था उसमें आम होता था दो चार ले आते थे और उसका गंगा जी का जल में डुबा करके रख देते थे तो कपड़ा में बांध करके फिर स्नान करते थे थोड़ा जप इत्यादि करते थे और वो आम तब तक ठंडा हो जाता था फिर थोड़ा शांति में आनंद में गंगा जी का ध्यान करके हम लोग चल देते थे तो ये उनका बचपन का था तो धीरे धीरे ये सब सत्कर्म का फल फिर किसी साधु संत के संग आ गए आ करके फिर अभी सेठ बन गए अभी कितना और कर पाते हैं अभी तो समय ही नहीं है तो जैसे परमात्मा जैसे भगवान कहे कि ये सेठ का तो और बढ़ते रहे तो इसी प्रकार की जिसको भूति चाहिए ऐश्वर्य चाहिए कहते हैं आत्मज्ञ का अर्चना करें बढ़ेगा और, और बढ़ेगा किंतु आप दूर ही हो जाएंगे इसलिए अर्थात आत्मज्ञान के पास जाए तो भूति की इच्छा करके ना जाए जिज्ञासु मन करके जाए हमको भी वो तत्व प्राप्त करवा दीजिए आगे ये तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड ये अंतिम खंड सवेदत ब्रह्म यत्र ब्रह्मधा निहितं भाति सुब्रह्म उपासते पुरुषं ये काम ये यकामस्ते शुक्रमेततिवर्तंधी स वेद एक ब्रह्म यत्र ब्रह्मधम निहितं सुब्रह्म भाति सी वेद वो जानता है एक तरम ब्रह्म धाम धाम शब्द का अर्थ प्रकाशरूप तो वो परम प्रकाश जो अर्थात स्व प्रकाश परम है ब्रह्म है और प्रकाशरूप है तो ये स्व्रकाशरूप है और यत्र विश्वम यम निहतूर्व निपूर्व स्थापने, स्थापने मत तो निहतान का अर्थ स्थापितम जिस ब्रह्म में यह विश्व स्थापित यह विश्व उसी में ही अधिष्ठित है अर्पित है अध्यस्त है और भाति सुब्रह्म वो ब्रह्म वो शो प्रकाश जो कहा गया परम ब्रह्म धाम हा, वो सुब्रह्म भाति सुब्रह्म अर्थात इसमें कोई ये अविद्यादि मल ये सब नहीं है शुद्ध है और ये ही अकामा धीरा पुरुषम पुरुषम उपासते ते तद अतिवर्तन अतिवर्तन थी ये ही अकामा है अकामा अर्थात तो जिनमें और कोई ये वासना नहीं रह गई अकाम तो अकाम हो गए आपकाम तो आपकामा तो क्यों हो गए कहते हैं आत्म आत्मा ही एकमात्र अगर काम्य विषय हो जाएगा तो उसकी प्राप्ति हो जाने से आप्तकाम तो सब कुछ प्राप्त हो गया तर तो अकाम हो गए अर्थात जो ज्ञानी लोग अकामा अर्थात ज्ञानी तो पुरुष उपासते इस पुरुष का जो ये ब्रह्म धाम कहा गया उसका उपासते उपासना करते हैं अर्थात तद तो होकर हो के रहते हैं जो ये इस प्रकार के हो जाते हैं इस पुरुष का अर्थात तो चिंतन करते हैं ते ये तद अतिवर्तन्ति धीरा वो विवेकी है तभी तो इस मार्ग में चल करके प्राप्त किए हैं ते एक शुक्रम अतिवर्तंती युक्र शुक्र, शुक्र अर्थत यह जो शुक्र शुणीता मेलन होकर के पूर्व पुनः योनि में अर्थात गर्भ वो लोग इस गर्भ को अतिक्रम कर जाते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं कामान्यह काम मन्यमानः मनम स काम भी त्र त्याम से कृतात्मनस्तु ये सर्वे प्रबिल काम यह कामान कामयते स मन्यमान काम भीर त्रत्र तत्र जायते ज्ञानी का स्थिति वो कह दिए वो तो पुनः गर्भवास को प्राप्त नहीं करेगा किंतु यह जो अज्ञानी है कामान कामयते काम काम्य पदार्थ को जो चाहता रहता है दृष्ट अदृष्ट नाना प्रकार की यह लोक में परलोक में फल चाहता रहता है कामयते कामना करता रहता है स मन्यमान मन्यमान अर्थात वो चिंतन करता रहता है चिंतयान वो उसका चिंतन करता रहता है और काम भीर तत्र तत्र जायते उस काम के द्वारा प्रेरित हो करके अंतकाल में भी वही वासना आ करके उसी लोक में अर्थात उसी योनि को प्राप्त कराएगा यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यज त्यंते कलेवरम तम तमें व्यति कौनते यदा तद्भावभावित जो विचार अधिक समय में चलता है वही आगे जन्म के लिए ले जाएगा इसलिए अगर सांसारिक विचार अधिक समय चलता है तो वही आगे जीवन प्राप्त करवाएगा ये हो गया कामियों का बात और कहते हैं तू तू अर्थात पूर्व से जो भिन्न है कामी जो नहीं है जो अकामा है तो पर्याप्त काम से कृतात्मनस्तु इह सर्वे कामा, कामा प्रबिल जो पर्याप्त काम अपरिता आपता अर्थात तो पूरा पूरा जो सारे कामों को प्राप्त कर लिया सारे कामों को प्राप्त कर लिया अर्थात आत्मा की प्राप्ति हो गई बाकी सब तो कल्पित तो है क्या चाहेगा होने से कहते हैं कृतात्मन जो करना था वो हो गया विद्या प्राप्त हो गई तो यही प्राप्त करना था और प्राप्त हो गया पर्याप्त तो काम हो गया कृतात्मा हो गया यह अस्मिन शरीरे अर्थात तो जीवन मुक्त अवस्था में ही सर्वे कामा प्रबिल सर्वे काम अर्थात ये कामना होए तो आगे फिर प्रवृत्ति करता है अविद्या काम कर्म कर्म करेगा तो धर्मा धर्म धर्मा धर्म का निमित्त होता है यही काम तभी उसका काम ही प्रविलीन लीन हो गए तो धर्मा धर्म ये सब भी आगे उसको नहीं होगा तत्जन्य और जन्म भी नहीं होगा धर्मा धर्म ये नहीं है तो फिर शरीर प्राप्त नहीं होगा इस आत्मा को कौन प्राप्त कर सकता है आगे कहते हैं नयमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य स्त आत्मा विवृणुते तनु स्वाम अयमात्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहुना बहुनाश्रुतेन यह जो आत्मतत्व जो हमारा स्वरूप है जो जगत अधिष्ठान है वो प्रवचन न लभ्य प्रवचने न अर्थात शास्त्र को ग्रहण करके अर्थात स्मरण रख के ये कहते रहना बहुत सारे प्रवचन करने पर भी अगर इसका तात्पर्य का अनुभव नहीं हो रहा है तब तो ते तो व्यर्थ हुआ न मेधया मेधा ग्रंथ धारण शक्ति बहुत सारे ग्रंथ को स्मरण रख लिया तो इससे भी नहीं होता है स्वामी परमेश्वरान जी महाराज जी जो लोग ये देखे हैं उनको तो एक बार ऐसा महाराज श्री के साथ हम लोग गए थे ये समाना और रोहतक इसके बाद महाराज श्री जाते हैं उस बार वो साथ में गए थे ऐसे एक बार शाम को हम लोग कहीं चल रहे थे तो बोले बोलिए ये जो महात्मा लोग होते हैं ना तो वो लोग थोड़ा कुछ साल तो अध्ययन करते हैं फिर आगे उनको सब बहुत उल्टी होता है हमको तो प्रथम शब्द उठो समझ में तो उल्टी होते हैं तो पूछा महाराज जी क्या उल्टी नहीं घूमते घूमते सब फिर बोलते रहते हैं तो ये उल्टी है तो ये अर्थात मेधा मेधाशक्ति और प्रवचन शक्ति ये जो कहते हैं ना कहने का शैली ये भी सब उसके द्वारा ये नहीं होता है बहु ना श्रुते ना और बहुत श्रवण तो बहुत श्रवण तो अर्थात तो वेदांत तो श्रवण तो कहा जाता है आसुभते राम कालम ना वेदांत तो चिंतार ये वेदांत शास्त्र अथवा वेदांत के लिए उपयोगी जो यथकिचित अन्य शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण पढ़ते हैं न्याय पढ़ते हैं सांख्य योग इत्यादि मीमांसा पढ़ते हैं जितना आवश्यक है तद तो अतिरिक्त अन्य किसी विषय का अध्ययन करना अधिक ये सब कहते हैं बहुना श्रुते हैं नो सब के की प्राप्ति नहीं होती है कैसी होती है कहते हैं यम एव ए स वृणते ए साधक यम परमात्मा नम वृणते ये कठोपनिषद में भी ये मंत्र आए थे वहाँ भी कहा गया था कि जिस परमात्मा को यह साधक वर्णन करता है तेन लभ्यस कठोपनिषद में कहा गया कहता तेन तेन साधकन लभ्य जो साधक परमात्मा को वर्णन करेगा अर्थात तो मुमुक्ष्यु हो जाएगा मेरे को परमात्मा का ही अनुभव होना चाहिए बाकी कुछ नहीं उस साधक के द्वारा प्राप्त होगा परमात्मा तो यहाँ कहते हैं कि वो जो वर्ण करता है परमात्मा ही मेरे को चाहिए परमात्मा का ही चिंतन जो उसका अंतकरण में चलता रहेगा वही अभेद चिंतन के द्वारा ही वो प्राप्त कर लेगा प्राप्त करेगा कौन कहते हैं कर्तृत्व है ना वो साधक आएगा किंतु यहाँ तेना अर्थ है कि अभैध चिंतन है नी वो जो निधि ध्यासन करता रहेगा उसी के द्वारा ये प्राप्त करेगा और कठोपनिषद का टीका में तो आनंद गिरी जी कहे थे तो ये न ऐसा वृणुते ये न परमात्मा न एस साधको। यम एव ऐस वृणुते यम साधकम ऐस परमात्मा वृणुते जिस साधकों को परमात्मा ग्रहण कर लेंगे ऐसे टीकाकरण आनंद गिरी जी कहते हैं टीकाकार तो हमको थोड़ा अधिक प्रयत्न करने के लिए कहते हैं हमको परमात्मा ग्रहण करे अधिक प्रयत्न इसके लिए आवश्यक है तेन तस्य तस् आत्मा स्वाम तनु विवृणते उस साधक का यह जो आत्मा अपना स्वरूप विवृणते विवृणते अर्थात उपाधि तादात्म्य से जो आपने आपको को परिच्छिन मानता था उपाधि तादात्म्य नाश हो जाने से अपना निरुपाधिक रूप व्यापक रूप अपरिच्छिन्न रूप को अनुभव कर लेता है घट के चलते घट आकाश घट अगर टूट गया तो आकाश आकाश परिच्छेद नहीं रहा यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाना कौन प्राप्त करेगा कौन नहीं कर पाएगा उसके लिए कहते हैं नयम आत्मा बलह नच न चम तपसो वाप्य लिंगा एक यतते यु विद्वान्न तस्त्मा विशते ब्रह्मधाम अयमात्मा बलहीन न लभ्य बलहीन बल अर्थात आत्मनिष्ठवृत्ति अर्था अंतक ब्रह्माकार जिनको होता है कहते हैं कि वही बल है आत्मविद्या बल है हम लोग देखे थे क्या उपनिषद में आत्मना निंदते वीरियम विद्याया अमृतम अस्मृत बिंदते अमृतम विंदते विद्य अमृतम बिंदते विद्या अर्थात आत्मविद्या विद्या आत्म से आत्म प्राप्त होगा आत्म प्राप्त होने से वीर वीर अर्थात मृत्यु अभिभव सामर्थ्य तो कहा गया अपने अमृतत्व रूप को प्राप्त कर लेगा तो फिर और मृत्यु कहाँ है इसी को वीरिय को यहाँ बल कहते हैं अर्थात तो आत्मविद्या आत्मनिष्ठ और अन्य जो बल है कहते हैं लोक में ये मेरे इतने सारे पुत्र हैं तो इतने सारे समर्थ हैं और पशु ये सब वित्त ये सब कोई बल नहीं है ये सब में तो संग हो जाता है अर्थात इसी को कोई बल मानता है कहते ये तो केवल ये प्रमाद से इस प्रकार की मानता है इसमें अगर तादात में करना ये तो प्रमाद है यह आत्मा बलहीन अर्थात आत्म विद्या आत्मविद्यान न ज्ञातव्यम प्राप्त नहीं करेगा आत्मनिष्ठ जो नहीं है उसको प्राप्त नहीं होगा और न च प्रमादात प्रमाद से भी प्राप्त नहीं होगा प्रमाद अर्थात आत्मनिष्ठ नहीं हो करके ये लोकनिष्ठ हो जाना कोई अन्य पदार्थ में महत्व बुद्धि रखना तब तो पदार्थ वही जो वित्त पुत्र ये सब अन्य पदार्थ उसी को प्रमाद शब्द से कहा जाता है उसमें संग करना आसक्ति करना ये सांसारिक पदार्थ में आसक्ति करना ये प्रमाद और तपशो अलिंगात तप अर्थात ज्ञान और तप वो ज्ञान है किंतु अलिंगात अलिंग अर्थात अलिंगा लिंग शब्द का अर्थ संन्यास कहते हैं रहित ज्ञान यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ कपड़ा वाला सन्यास नहीं है ऐसा त्रय सन्यास से संन्यास तो आवश्यक है बाह्य संन्यास किया कहते कि हैं बाह्य संन्यास का कुछ आवश्यकता अलग है वो तो जगत को समार्ग में चलाने के लिए एक वस्त्र मिला है जैसे कहते हैं ना हम जाते हैं ट्रैफिक में देखते हैं कोई आम आदमी वस्त्र पहनाए हाथ दिखाएगा बाएं तरफ डाइने तरफ हम मान लेंगे क्या नहीं मानेंगे किंतु अगर वो ट्रैफिक पुलिस का ड्रेस पहनाए हम मान लेते हैं तो वो ट्रैफिक पुलिस का ड्रेस जो कोई पहन लेगा क्या वो भी नहीं पहनेगा जिसको अधिकार है इसी प्रकार की यह वस्त्र भी कुछ अधिकार का ज्ञापक है तो यह ऐसनात्रय त्रय संन्यासी है इनके अंदर में ये ऐसना नहीं है उसका दर्शन से लोगों को कहते हाँ पुण्य होगा उसका सत्संग से दूसरों को लाभ होगा तो जो संसार में ये उन्मार्ग से हटा करके लोगों को सन्मार्ग में चलाएंगे वो परमात्मा का विधान से ऐसे होता है तो वो लोगों को बाह्य लिंग भी धारण करना है उनके अंदर में ऐसी प्रवृत्ति होती है परमात्मा की कृपा से तो आगे वो उसमें चलते हैं वो कार्य करते हैं और किंतु जो ये लिंग अर्थात ये वस्त्र धारण ये नहीं करेगा कसाय वस्त्र धारण नहीं करेगा उसको नहीं होगा ये बात नहीं है ये हमारे शास्त्र में विचार करते हैं जनक जी थे वो तो राजा थे गार्गी ये सब कोई सन्यास नहीं ले लिए थे इसलिए अलिंगात का अर्थ लिंग का अर्थ ऐसे भाष्य इत्यादि में कहा जाता है तो वहाँ कहा जाता है कि अर्थात ऐसात्र उसमें तो सभी को अधिकार है उसी से ज्ञान हो सकता है ज्ञान है किंतु अगर ऐसात्र नहीं है त्याग नहीं है तो उसको भी आत्मा अनुभव नहीं होगा और एकर उपाय यस्तु विद्वान यतते यह जो उपाय कहा गया बल जो कहा गया और प्रमादरित तो होना ज्ञान और असनात्र संन्यास ये सबके साथ जो उद्यम करता है यह विद्वान तस् आत्मा ब्रह्मधाम विषते तो उस विद्वान ब्रह्मधाम अर्थात अपना ब्राह्मी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य अनुभव करता है कृतात्मानो संप्राप्यन ऋषो ज्ञानतृपतागा प्रशातागंग सर्वत्य धीरा युक्तात्म सर्वेवा विशंतिनम संप्राप्य ऋषो एनम् प्रशातानम एनम् आत्मतत्व इस आत्म तत्व को आत्मा को प्राप्त करके ऋषय ऋषय ऋष अर्थात ऋषि ज्ञानार्थ का धातु है गत्यार्थ का धातु है तो ज्ञानार्थ का भी है अर्थात ज्ञान वाले ज्ञानी ज्ञान तृप्त ज्ञान है तो ज्ञान है तो ज्ञान से ही तृप्त हो जाते हैं उनको कोई बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है तृप्ति के लिए ज्ञान तृप्ता कृतात्मान हाँ, अर्थात जो करना था वो कर दिया अर्थात आत्मनिष्ठ हो गए बीतरा ग अभी उनको कोई पदार्थ में सत्य बुद्धि नहीं है तो इसलिए वो बीतरा ग ये तीन प्रकार की कहीं कहीं व्याख्यान देते हैं राग वैराग्य बीतराग वैराग्य अर्थात तो उसके अंदर में अभी ये बुद्धि चल रहा है इसे हटना है ये ठीक नहीं है इस प्रकार की चलता है और बीत राग कह देते हैं उस प्र उसका अंदर में वो विचार भी नहीं है जब तक राग है तब तक वैराग्य उसको लेकर के चलता है जब राग अर्थात तो संस्कार ही नहीं रहा विषय भोग का तो फिर वो वैराग्य का कोई उसका अंदर में विचार ही नहीं उठेगा उसके लिए सब स्वाभाविक हो जाएगा उसका स्वभाव इतने वो विषय भोग से दूर रहेगा कि उसको राग बीत तो हो गया अर्थात तो उसका राग का संस्कार ही चला गया ज्ञानी के लिए कहा जाता है परम दृष्टि ये रसो भी निवर्तते रस भी निवृत्त हो जाता है बीतरागा प्रशाता प्रस प्रकर्षण शांत अर्थात इंद्रिय सब और विषय के पीछे नहीं चलेंगे ते युक्ता धीरा सर्वगम सर्वत्य सर्व आस ज्ञान युक्तात्म जिनका आत्मा ये अर्थात यह अंतकरण ब्रह्मनिष्ठ हो गया युक्तात्मा धीरा धीरा विवेकीग सर्वगम सर्वत्य सर्व अर्थत ग्छति गोव्यूत अनु अनुगत है अधिष्ठानूपेण ब्रह्म उस ब्रह्म को सर्वत्र उसी ब्रह्म का अनुभव करते हुए ये सब कल्पित है उसी चैतन्य में सर्वम एव आशी अर्थ उपाधि विनिर्मुक्त होकर के अपना व्यापक स्थिति हो करके मैं ही सर्वत्र हूँ सब कुछ मेरे में अध्यस्त है मेरे से भिन्न और कोई पदार्थ नहीं है वही ब्रह्म में हूँ ब्रह्मधाम विषते जो ऊपर मंत्र में कहा गया था अपना ऐक्य स्थिति को प्राप्त करता है वेदात विज्ञान सुनिश्चिता था यतय शुद्धसत्वा ब्रह्म लोकेशु परामृता पार मुच्य वेदिज्ञान वेदु यद विज्ञान त तो वो विज्ञान से अर्थ अर्थ अर्थात वेद्त जो विज्ञान होता है अर्थात वेदात से ज्ञान अर्थात जो ब्रह्माकार वृत्ति होती है तो उसका जो अर्थ वेदांत विज्ञान का जो अर्थ है वह अर्थ सुनिश्चित है जिनका अर्थात वेदात विज्ञान अर्थ हो गया ये ब्रह्मात्मक्य ये ब्रह्मात्मक्य ये सुनिश्चित निश्चय हो गया जिनको संयास योगा शुद्धसत्वयत संयास त्याग त्याग उसी से शुद्धसत्व तो जिनके अंदर में त्याग संपूर्ण रूपेण हो गया उनका अंदर में तो वासना ही नहीं है इसलिए शुद्ध सत्व हो गए यतय प्रयत्नशील प्रयत्न करते रहते हैं वृत्ति ब्रह्माकार अधिक समय करने के लिए कहते हैं ते ब्रह्मलोकेशु परांतकाले काले परमृता सर्वे ब्रह्म लोकेशु ये जो अज्ञानियों का अंतकाल होता है वो पर अंतकाल नहीं है पुनः ये संसार में आ जाते हैं इनको इसलिए अज्ञानियों का अंतकाल अपरांतकाल काल किंतु इन्हीं का तो जो अंतकाल होता है वो परांतकाल परंतकाल तो यह सब परामृता पर अमृत अर्थात शुद्ध ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं सर्वे परि मुच्यंती तो मुच्यंती सब बंधन रहित तो हो जाते हैं इनको और कोई गति नहीं होती है लोक प्राप्ति इस प्रकार की नहीं होती है, वो तो यही मुक्त है उनकी गति तो ऐसे ही है जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे आकाश में पक्षी चले जाते हैं जल में जैसे मत्स्य वो चले जाने के बाद ऐसे मनुष्य चले जाते हैं ये सब धरती के ऊपर पाद चिन्ह रह जाते हैं पक्षी जब उड़ जाते हैं कहते हैं कुछ ऐसे चिन्ह नहीं रह जाता है, है, तो है। ज्ञानियों का ये मार्ग का कोई और सूचना नहीं रह जाता है क्योंकि उनका गति ही नहीं है कैसे उनके हैं ये सब लय हो जाते हैं ज्ञानियों के दिखाते हैं गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च देवास्व प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयच आत्मा परे सर्व एकी एक कला गता कितने कला पंचदश तो कहा गया कि षोड़श कला कहा गया था इसमें पंचदश कला प्राणाद्या ये तो लीन हो गए सब पुरुषों में लीन हो गए गताह गता अर्थात हा, गता अपना अपना प्रतिष्ठा को प्राप्त करके सब अपने कारणों में लीन हो गए और देवाश्च सर्वे प्रतिदेवता सरे देवता देवता इंद्रिय अनुग्राह का जो है वो अपने अपने सब देवता भाव में अधिदव में चले गए चक्षु का अनुग्राह का देवता जो सूर्य है जो चक्षु में जो अंश था वो सूर्य देवता में चला जाएगा और ज्ञानी को जो कर्माणी संचित कर्म कहते हैं वो भी सब नाश हो गया अरे विज्ञानमयश्च आत्मा तो कर्म नाश हो गया और जो विज्ञानमय विज्ञानमय कहने से जीव अभी उपाधि सब नाश हो गया तो उपहित का भी नाश हो जाएगा शुद्ध हो गया यह आत्मा कहते हैं विज्ञानमय आत्मा जो उपहित है वो परे व्यय शुद्ध चैतन्य में एक ही भवंतिपाधि विलया तो उपहित विलय अब शुद्ध तत्व में अपना ऐक्य अनुभव कर लेगा दृष्टांत देते हैं यथा नद्यन्दमा समुद्रे स्तंग नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् विमुक्तः नाम नामा विमुक्त परेती दिव्य नदी प्रवाहित होते हुए जैसे समुद्र में सब अस्त हो जाते हैं अपना नाम रूप सब त्याग करके जब समुद्र में मिल गए फिर ये गंगा जी का जल है ये ब्रह्मपुत्र का नर्मदा जी का ऐसा और कोई नहीं रहता है नाम रूप और सब जल का रंग अथवा उनका परिणाम परिमाण कुछ नहीं रहता है तथा विद्वान इसी प्रकार की उपाधि लय हो गया तो विद्वान का नाम रूपाधि विमुक्त ये शरीर मन बुद्धि से उपाधि वो सब लय हो गया विमुक्त होकर के परात्परम पुरुषम दिव्यम उपेय शुद्ध चैतन्य के साथ ये एक हो गया उपाधि विलय होने से ये ऐक्य भाव को प्राप्त कर लिया स यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म नास्या ब्रह्मविद कुलति तरति शोक तरति पापमानं गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक् मृतो भवती स यो ह जो कोई भी है तत्परमं ब्रह्म वेद जो सच्चिदानंद है जगत अधिष्ठान है हमारा वास्तवस्वरूप है कूटस्थ इसको जो जान लेता है ज्ञानी अश कूले अब्रह्मविद न भवती उसका कूल में अब्रह्मविद अर्थात विद्या इत्यादि में इस मार्ग में चलने वाले तो नहीं चलने वाले नहीं होते हैं और वो ज्ञानी शोकम तरती शोक उपलक्षित संसार ये सब हानि हो गया ये अनिष्ट हो गया इस जब शोक होता है वो सब नहीं होता है पापमानम तरती पाप से धर्मा धर्म दोनों गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्त विमुक्त सन् अमृतो होती ये अवद्या कामकर्म ये कामकर्म ये सब ग्रंथि है तो जब अविद्या ही नहीं रही तो फिर ही नहीं रहा तो अमृत हो जाता है अमरणर्मा क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्म निष्ठा स्वयं जुहत एक कर्षि श्रद्धय तेजा तेईतांग एवेता, ब्रह्म विद्यात तो शिरो व्रतंग विधिवद्दे तो विधिवध्य स्तुचीर्ण विधिवत क्रियावंत विहित क्रियाशास्त्र विहित तो क्रिया को जो करते रहते हैं श्रोत्रिया शास्त्र को भी जानते हैं और अध्ययन करते हैं और उसमें जो निर्देश है क्रिया करते हैं ब्रह्मनिष्ठा अपर ब्रह्म का उपासना करते हैं स्वयं एकर्षिम श्रद्धांत जुहोत एक नामक अग्नि में श्रद्धा करके हवन करते हैं तेसा एव एव तेषाव यम ब्रह्म विद्यां बदे उनको ये ब्रह्म विद्या कहना चाहिए कहिए जो ये स्तु शिरोव्रतम विधिवत चीर्णम शिरोव्रत ये विशेष प्रकार की व्रत है ये किसी किसी शाखा में सब व्रत कहा जाता है अथर्वेद में जैसे ये वेद अध्ययन करने के लिए व्रत कहा जाता है इसी प्रकार की शिरोव्रत शिरो में अग्निधारण ये भी कहीं एक व्रत कहा गया जो लोग ये व्रत ये है उनको तो कहना भी चाहिए तथे दत्यम ऋषि अंगिराह पुरोवाच नहीं तद धीते नमः परम नमः नम यह जो सत्य है जो इस ग्रंथ में विचार किया गया है पुरुष है जगत अधिष्ठान कहा गया उसको ऋषि अंगिरा पुरोवाच प्रथमे कहे पूर्व काल में कहे थे सौनक महर्षि को कहे थे अभी इसको अचीर्ण व्रत जो ये व्रत धारण नहीं किया है उसको मत कहिए पूर्व मंत्र में जो कहा गया उन्हीं को ही कहना है अन्य को नहीं कहना है नम परम ऋषि भ्यो परम ऋषि अर्थात जो ब्रह्म का अनुभव किए हैं ऋषिता मंत्र दृष्टा रहा परम ऋषि अर्थात जो ज्ञानी उस ज्ञानी जो लोग ये परम्परा का निर्वाह करते हैं उनको सब प्रणाम है ओं भद्र कर्णे श्रृणव्याम देवा भद्रम पश्येमीजत्रा स्थिस्तुषुवाम शुवेशम दिखा यदा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वदा स्वस्ति स्थारख्योरीमह स्वस्ति नो साथ ओम शांति शांति शांति स्कूपनिषदर्ण हु हुआ कल तो भगवान भाष्यकार का विग्रह प्रतिष्ठा उत्सव है इसलिए प्रातः सायं दोनों समय तो हम लोग उत्सव में रहेंगे तो भगवान भाष्यकार का विग्रह प्रतिष्ठा में हम भी उसको आनंद से पालन करेंगे इसलिए प्रातः सायं वह सत्र नहीं होगा सब वो उत्सव में भाग ले हम लोग ओ नो मित्र शो भगवान बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु ब्रह्मासि मे प्रत्यक्ष ब्रह्मा प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशवादिशं सत्यम्वादिश तन्वे तथ्वि आवेद आवेद